राश बिहारी भैया जय श्री राधे श्रीरास बिहारी लाल की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गो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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गो श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गो बुलवृंदावन ब्या हरि लाल की जय ओं नमो भगवती पुराणपुरशोत्तमाय ओं जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदो व्यास यमलगत बामृत जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धामम नमा तत् प्रवर्तितो हम हृदय प्रेरणया प्रवर्तिहां बराकूपोपी तदकमल वंदे श्रीचतन्य अतिरांध्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुन्मील ये नो तस्मे श्रीगुरव नम श्री गुरुं वैष्णवाई श्री, श्री, श्री, श्री, श्री साग्र जात सहगणरघुनाथन्त तम सजीव साइत सवधूत परजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादान सह गणलता श्री, श्री, श्री विशाखान्विता आजा लंबितभुज तो कनकावदीर्तनेतर तो कमलायताक्षौ विश्व भटौ द्विजवरौ युगधर्मौ वंदे जगत्प्रियकुण वंदे कृष्णपरबिंदयुगल यस्कुपुरुषा बक्षोज प्रणी प्रणीकृते विलस्ों रागस्वत काश्मीर तलिशोणिमुपरीतने कस्तूरीता नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकाहरीजमाते श्रीराधाणबंधो चरण और केश चरणकमलोकेशादम्या्रीजचरितपरगा यथयत मधुना मानसीम सेवा भाव्यां रागधपाथ व्रजमचल नैतिक नारायण नमस्मृत्य नर चुत देवीं सरस्वती व्या तयमुदीर वाछाकुभ्यपासीभ्य पतता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप दुर्गत रूपदुर्गतजनकलोक हे भट्टियुग्म सुमते रघुनाथदास श्रीजीव मे कुत मंद मतीदयांद्रा तुलसी पुराण पठनम तिहि हरि बुलृंदावन बिहारी पर रास बिहारी की अष्टकालीन लीला के दिव्याति दिव्य साध्य रूप स्मरण में आज के प्रसंग में चतुर्थयाम श्री मध्यान्ह लीला का यहां स्मरण आचार्यों की अनुगत्य में करने का प्रयत्न करेंगे आचार्यों की श्री चरणार्विंद में कोट कोट प्रणाम पना, करते हुए उनकी कृपा की अभिलाषा करते हुए ये श्री किशोरी जी के श्रीचरणाधींद में प्रार्थना कि वे अपनी दिव्य लीला अपने दिव्य स्वरूप को हमारे सामने हमारे हृदय में प्रकाशित करें भगवान लीला दो प्रकार की है एक लीला है जो सरोवर के समान है और जिसमें निरंतर निरंतर लहर आ रही है दूसरी लीला है जो नद या नदी के समान है और जिसमें प्रवाह है जो सरोवर के समान लीला है उस लीला को वैष्णव आचार्यों ने कहा कि वह मंत्रोपासनामयी लीला है जिस लीला में प्रवाह प्राप्त हो रहा है नदी की तरह से वो लीला स्वरस की लीला इस नाम से वैष्णव आचार्यों ने संकेतित की है मंत्रोपासना में लीला में भी कहीं लीलाओं का अपूर्व प्राप्ति सही में प्राप्त है ऐसा नहीं है कि मंत्रोपासना में लीला में लीला की प्राप्ति नहीं है मंत्रोपासना और स्वारस की इन दोनों लीलाओं का विभाजक अंतर यह है कि जहां केवल एक ही रस एक ही भाव एक ही परिकर और एक ही स्थान विराजमान हो उस लीला को मंत्रोपासनामयी लीला कहा जाएगा जैसे इस मंच पर जिस लीला का हम लोग दर्शन कर रहे हैं वहां केवल श्रीमद वृंदावन धाम एक स्थान ही विराजमान है निकुंज वहां श्री प्रिया लाल ये सर्वदा एक अवस्था में ही विराजमान हैं नित्य किशोर होकर के ही वे विराजमान उनमें पालण पवगन ये अवस्थाएं नहीं वहां पर केवल एक रस ही विराजमान है और वो रस हैं उज्ज्वल रस श्रृंगार रस उसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा रस का वहां प्रवेश नहीं है और उस रस में भी एक भाव ही निरंतर निरंतर विराजमान है वह है श्री प्रियालाल का परस्पर आकर्षित होकर के एक दूसरे को सुख प्रदान करना और जितनी भी सहचरीगण वे सहचरीगण भी प्रियालाल के प्रेम को बढ़ाना उनको सुख प्रदान करना यही उन सखियों का एकमात्र उद्देश्य है आसक्त उपासक दंपति को सुख कल जो सूत्र दिया था उसको पुनः यहां उल्लिखित कर रहे हैं उसको नवीन कर रहे हैं कि उपासक की आसक्ति पूर्वक उपासक दंपति के सुख को ही सर्वोत्तम करके माना ऐसी लीला में ही लीला है और उस लीला के स्वरूप को यदि शुद्ध मंत्रोपासना कर दिया जाए तो शुद्ध मंत्रोपासना में केवल एक स्वरूप का ही वहां ध्यान होगा और केवल उसी लीला का ध्यान होगा जैसे एक उदाहरण है कोई आज इस समय ये विचार करे कि मैं उपासना करने के लिए बैठे कि हे गिरधारी आपकी रूप माधुरी अद्भुत है आपने गोवर्धन धारण किया हुआ है तो श्री गिरधारी का जो स्वरूप है वह मंत्रोपासना में स्वरूप हमारे सामने आ जाएगा अर्थात श्रीमद गोलोकधाम में अनेक प्रकोष्ठ हैं उन प्रकोष्ठ में श्री गिरधारी का एक स्वरूप विराजमान है जो गोवर्धन धारण किए हुए सर्वदा विराजमान वहां पर केवल एक ही लीला वहां पर केवल एक ही समय जैसे गिरराज उठाए हुए श्री श्यामचंद्र खड़े हैं और वो स्वरूप सामने उपस्थित हो जाएगा साधनाओं में मंत्रोपासना में उपासना में साधना में कृष्ण लीला मात्र में मंत्रोपासना की बात नहीं कृष्ण लीला मात्र में भगवत स्वरूप सर्वदा सर्वदा साधक के सामने जो हैं वे प्रकट होंगे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कभी श्री कृष्ण ने सात दिन के लिए गोवर्धन उठाया और अब गोवर्धन नहीं उठा रहे हैं श्रीमद् गो गोलोकधाम में एक प्रकोष्ठ ऐसा है जहां पर आज भी गोवर्धन उठाते हुए विराजमान है और वही स्वरूप हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा यदि दामोदर लीला है तो कोई एक दिन की दामोदर लीला नहीं है यशोदा मैया ने एक दिन कन्हैया को बाँधा वहां पर एक स्वरूप ऐसा विराजमान है कि वो परिकर श्री यशोदा मैया सर्वदा सर्वदा श्री कृष्ण को बाधे हुए ही दर्शन कर रही हैं और कृष्ण उनके अधीन विराजमान हैं इसलिए वो इतिहास का विषय नहीं है वो आज भी विराजमान है और जो विराजमान है उसका जब ध्यान किया जाएगा तब वह स्वरूप कृपा करके साधक के सामने उपस्थित हो जाएगा इसलिए श्री कृष्ण लीला कृष्ण लीला का ध्यान न तो वह स्मृति का विषय है न वह प्रतिविज्ञा का विषय है बल्कि वह सर्वदा सर्वदा साक्षात उपस्थित है वो कोई पहले कभी कोई लीला हुई और हम याद कर रहे हैं एक इतिहास को वो इतिहास के रूप में नहीं है ऐसे ही यहां पर जो लीलाएं प्रस्तुत की जा रही हैं लीलाए कभी हुई ऐसा नहीं है वे लीला निरंतर निरंतर विद्यमान है और जब हम ध्यान करते हैं तब वो लीला कृपा करके हमारे सामने अभी भी उपस्थित होती है इसी को हम कहेंगे मंत्रोपासनामय लीला कि एक लीला है आज भी विराजमान है और वो लीला उस परकर के साथ उस काल के साथ उस वय के साथ उस रस के साथ एक सी ही विराजमान अब दामोदर लीला में सर्वदा प्रभात काल ही रहेगा मैया दही मत रही है प्रभात काल के समय अब वहां पर प्रभात काल कभी का भी समाप्त नहीं होगा सर्वदा प्रभात काल रहेगा पढ़कर श्री यशोदा जी सर्वदा वहां पर विराजमान रहेंगे कन्हैया वहां पर मां के अधीन होकर के सर्वदा विराजमान रहेंगे तो ये जो लीला है वो लीला कहलाएगी मंत्रोपासनामयी दूसरे प्रकार की जो लीला है वो लीला है प्रवाहमयी अब कन्हैया का जन्म हुआ कन्हैया बड़े हुए फिर आप माखन चोरी कर रहे हैं फिर कभी आपका नामकरण हो रहा है कभी माखन चोरी कर रहे हैं कभी आप गोचारण करने बछराओं को चराने के लिए गए फिर गोल बड़े हुए तब गय, गाय चराने के लिए गए फिर और किशोर होकर के विराजमान हुए वेणवादन कर रहे हैं रास कर रहे हैं ये जो क्रम की लीला है इस क्रम लीला को कहेंगे स्वारस की इस लीला में अनेक भाव अनेक स्वरूप अनेक रस अनेक पर आ जाएंगे वहां से सख्स बात्सल्य मधुर सारे परकर वहां पर विराजमान हो जाएंगे यहां जो लीला का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है वह श्री निकुंज के भीतर निकुंज पड़ ही उस लीला का आस्वादन करते हुए ब्राहिमान इसलिए अपने पहले प्रवचन में मैंने निवेदन करने का प्रयत्न किया था कि नित्य विहार नित्य रसकंद को तू काहे को मुड़ परंतु उनकी कृपा से वह कहीं अनुगत्य के द्वारा हमको भी प्राप्त हो सकता है अब जो मंत्रोपासनामयी लीला है उस लीला में भी केवल ऐसा नहीं है कि वो जड़वत केवल एक ही फ्रेम हो ऐसा भी नहीं है उसमें भी लहरें हैं भाई सरोवर जो है वो सरोवर में भी तो लहर आती है और उस सरोवर में भी अनेक अनेक लहरें विराजमान है, हैं उन लहरों को ही हम कहेंगे लीला लीला और सेवा दोनों मिली हुई हैं परंतु फिर भी इन दोनों में अंतर है लीला होगी तो लीला के अंतर्गत सेवा होगी लीला और सेवा इनमें एक अंतर है लीला किसका नाम लीला तु विक्रीड़ा श्री श्याम सुंदर की जो सुंदर क्रीड़ा है उस क्रीड़ा का नाम है लीला यहां लीला की तरंग निरंतर निरंतर लीला बिहारी में उत्पन्न होती रहेंगी अब श्री मध्यान्ह लीला में युग सरकार जब पधारेंगे तो अनेक अनेक लीलाएं सामने प्रकट होती रहेंगी श्री रूप गोस्वामी जी ने स्मरण मंगल स्त्रोत्र में निरूपण किया विविध विकाराद भूषा प्रमुगौ कंठाद लोलऊ स्मरमख ललता दयाल नर्माप्त सातारण्या रथ पान पूजा दिव राधा कृष्ण सतृष्ण परिजन घटे सेव्य मान स्मरान अब श्री श्याम सुंदर किशोरी जो मुख्य रूप से सखीगण उन सखीगढ़ों के हृदय में लीला की तरंग निरंतर निरंतर उठ रही है कहीं दोला हिडोरा लीला है कहीं अम्बुक क्रिया जल क्रिया भी विराजमान है कहीं आप चौपर पांसे खेलते हुए अक्षय क्रिया करते हुए विराजमान है कहीं भोजन लीला करते हुए आप विराजमान हैं, कहीं प्रहेल का पहेली पूछते हुए आप विराजमान हैं, कहीं सुख साधिकाओं की को शिक्षा प्रदान करते हुए भी विराजमान हैं। तो ये लीला बिहारी इन लीला बिहारी में निरंतर निरंतर लीला की तरंग उठती रहती हैं और मंत्रोपासनामयी लीला होने पर भी निकुंज से केवल निकुंज से संबंधित लीला होने पर निकुंज पढ़कर निकुंज और कईोर नित्य कैशोर नित्य दाम रसमयी जो प्रीतिमयी जो लीला है उस लीला से संबंधित होने पर भी ऐसा नहीं है कि उसमें तरंग नहीं है उसमें अनेक अनेक वैचित्र्य विराजमान हैं अनेक अनेक अद्भुतता नित्य नूतनता उसमें भी विराजमान हैं और वो नूतनता यहाँ श्री राजबिहारी कृपा करके हमको दर्शन करा रहे हैं तो ये जो लीला है इसको हम कहेंगे लीला जिसमें चारू क्रीड़ा हो रही है इस चारू क्रीड़ा के साथ में एक दूसरी चीज भी जुड़ी हुई है वो दूसरी चीज है सेवा जहां सहचरीगण श्री युवा सरकार की इन लीलाओं में सेवा करती हुई भी अपूर्ण से विराजमान विशेष रूप से यहां जो लीला का दर्शन कराया जा रहा है उसमें सेवा की प्रधानता है कुछ दिन की लीलाएं तो सेवा प्रधान होकर के ही विराजमान है जैसे श्रृंगार लीला सेवा प्रधान होकर के ही प्रधान है सखियों की जो सेवा है और श्री श्याम की भी परस्पर प्रिया लाल की भी परस्पर जो सेवा है उस सेवा ही को यहां पर विशेष रूप से दिखाई जाए सेवा ही परम परम सार है जीवन का परम लक्ष्य या सेवा ही है इसलिए सेवा और लीला इन दोनों के मिश्रण के द्वारा ये लीला अत्यंत अत्यंत मधुर होकर के आस्वादनीय बन जाती है और हम रसिकल श्री कृष्ण की लीला का सर्वदा सर्वदा लीला बिहारी के रूप में ही दर्शन करते हैं तो दो तरह की अष्टकालीन लीला का स्मरण है एक अष्टकालीन लीला का स्मरण है जहां स्वारस की लीला में श्री श्यामचंदर की लीला का वर्णन किया गया दूसरा है जहां में लीला में केवल एक पड़कर एक स्थान एक रस के द्वारा ही उस अष्टकालीन लीला का स्मरण किया जा रहा है जो गोष्ठ और निकुंज इनकी मिली हुई लीला है उसमें निकुंज से गोष्ठ में जाना गोष्ठ से निकुंज में आना और एक प्रवाह प्राप्त होता है परंतु यहां पर सरोवर जैसी जो लीला है उसमें उसी स्थान पर अपूर्ण रूप से लहरों की ऊंची ऊंची तरंग भी प्राप्त होती हैं। इसलिए यह लीला परम परम आस्वादनीय है और रस की सर्वोत्तम जो स्थिति है उसका आस्वादन कराने वाली है मंत्रोपासनामय लीला होने पर यदि कोई तत्व के रूप में श्री श्याम की श्री प्रियालाल की आराधना करे तो वह रसकों के लिए परम परम हृदय नहीं है परम उनका अभीष्ट नहीं है एक रहस्य की बात है और वो रहस्य की बात ये कि हम उपासक श्री श्याम की आराधना तत्व के रूप में नहीं करते हैं तत्व के रूप में श्री कृष्ण को स्वीकार तो करते हैं परंतु तो हमारी उपासना तत्व के रूप में नहीं है हमारी उपासना लीला बिहारी के सेवा के रूप में ही है तत्व रूप में उपासना करने पर ऐश्वर्य का मिश्रण हो जाता है और वहां लीला का विस्तार नहीं है श्री कृष्ण हमारे लिए तत्व तो नहीं हैं परम आनंद में नित्य मात्र होकर के उनका ध्यान हो ऐसा नहीं है एक बार समझ लिया श्री कृष्ण तत्व तो हैं यह समझ के उस धरातल पर पहुंच गए परंतु तो धरातल पर पहुंचने के बाद में फिर तत्व को कहीं विस्मृत कर देंगे और तत्व को विस्मृत करके तत्व की ओर ध्यान न देकर के विस्मित का पर ये नहीं है तत्व को छोड़ दिया आधार तो वही रहेगा तत्व तो का स्मरण करते हुए की धरातल के ऊपर विराजमान होने के बाद में फिर ध्यान जो होगा कृष्ण का वो सर्वदा लीला बिहारी के रूप में ही होगा इसलिए साधकों को साधन करते समय यह रहस्य अपने हृदय में धारण करके रखना चाहिए कि हमारे लिए श्री कृष्ण तत्व रूप में उपास्य नहीं है बल्कि वे लीला बिहारी के रूप में ही उपास्य हैं। और जो लीला बिहारी है वे जिस समय आनंद पूर्वक स्नान करके श्रृंगार करके पथारें और मध्यान्ह ऋतु मध्यान काल जब उत्पन्न हो तो ये मध्यान्ह याम की जो लीला यह दस बजकर के 48 मिनट से लेकर के बारह बजकर तीन बजकर 36 मिनट तक इस लीला का विशेष रूप से स्मरण सबसे पहले दिन मैंने ये संकेत किया था कि अन्य जितने भी याम हैं वे याम तो छः छह घड़ी के हैं परंतु मध्यान्ह और रात्रि ये दो लीलाओं के याम ये बाघे बाघे घड़ी के हैं तो 12 दून 24 और 6 छिन्ह 36 24 और 36 60 इस प्रकार ये साठ घड़ी की माने 24 घंटे की यह अष्टयाम अपूर्व लीला है जिसकी विशेषता यह है कि कल्प भोग के जो लीलाएं हो सकती हैं जिन लीलाओं को कहीं व्यवहार में किया जाए तो उन लीलाओं को पूरा होने में एक कल्प भी छोटा पड़ जाएगा वे सारी लीलाएं इस बारह घड़ी के याम में ही आनंद पूर्वक समाहित हो जाती है यह लीला की विशेषता वृंदावन की भूमि की एक विशेषता है कि यहां छोटे समय में बड़ा समय समाहित हो जाता है और बड़ा समय छोटे समय किस प्रांत व्यतीत हो जाता है ब्रह्मरात्रि वोक्षण सभी की प्रियाओं के लिए व्यतीत होने लग जाती है और ब्रह्मरात्रि भोगी लीलाएं केवल बारह की रात्रि के भीतर ही समाहित हो जाती हैं तो बड़ा समय छोटे में समाहित हो जाए और छोटे समय इतना बढ़ जाए कि उसमें कल्प भोगी लीलाओं का भी आनंद पूर्वक समावेश हो जाए इसी प्रकार स्थान छोटे स्थान में जहां विशाल लीलाएंप सम्पर्पित विराजमान हो जाए उनका समाधान हो जाए और बड़ा स्थान बहुत छोटा हो जाए श्याम सुंदर गाय चराने के लिए जाएं, यहां का तो प्रसंग नहीं है परंतु तो एक उदाहरण दे रहे हैं श्याम सुंदर गैया चराने के लिए जाएं, अब कहा नंदगा कहां कामन, कहा भांडिर व्यावहारिक दृष्टि से गैयाओं के इतना दूर चलाना संभव नहीं परंतु तो वृंदावन की भूमि कमल के समान है कमल के समान फैल जाए श्याम सुंदर तो उतने ही चले एक किलोमीटर चार फलनांग पांच फलनांग आठ फलनांग दो किलोमीटर इससे ज्यादा शाम सुंदर नहीं चलेंगे परंतु तो वृंदावन की भूमि फैल गई और वो दस किलोमीटर बीस किलोमीटर तक आगे तक बढ़ जाएगी ऐसे ही शाम सुंदर को, गय, को, तो को चलने की आवश्यकता नहीं है गाय ही चल रही वृंदावन जो कमल हैं वे कमल संकुचित तो हो गए भूमि ही अपने आप संकुचित तो हो गई इसलिए श्री श्याम सुंदर की चौरासी कोष मंडल में जो आनंद पूर्वक लीला हो रही है और वृंदावन से लेकर के कामन जो लीला है वो जो स्थान है वो स्थान में भी विस्तार और संकोच इन दोनों की सामर्थ्य विराजमान है इसी प्रकार श्री निकुंज वो भी विभू होकर के विराजमान है और निकुंज विभू निकुंज में सारी लीलाएं संपादित हो सकती हैं। यहां पर एक संकेत देंगे। जैसे रासपुंज है कहने के लिए रासपुंज श्री मोहन महल के एक सेवा कुंज होकर के विराजमान है उसका एक प्रकोष्ठ हो करके विराजमान है परंतु उस राज्य में इतनी सामर्थ्य विराजमान है इतना विस्तार विराजमान है कि अनंत कोट गोपिकागणों के साथ में भी वहां पर राज संभव तो छोटे स्थान पर बड़ी वस्तुएं और बड़े स्थान पर बड़ा स्थान को छोटा बना देना ये लीला शक्ति की सहज विशेषता है परंतु किसी को इस ऐश्वर्य का बोध नहीं लीला में किसी को ऐश्वर्य का बोध नहीं है लीला में सब रस में ही इतने डूबे हुए हैं कि उनको और किसी दूसरी वस्तु का स्मरण नहीं है श्री मध्यान्ह लीला में अनंत लीलाएं हैं परंतु मध्यान्ह लीला में सब ऋतु और सब लीलाएं अनंत लीलाएं संभव है विशेष रूप से रसको जब समाधि में विराजमान होकर के उस लीला का चिंतन किया जब वे माधुर्स्वाद के समोह को प्राप्त होकर के विराजमान हुए उस समाधि में वैष्णवों की समाधि क्या है वैष्णवों की समाधि है माधुर्याद सम्मोह समाधि विष्णु चक्रवर्ती जी ने वैष्णवों की समाधि की परिभाषा दी ज्ञानियों की जो समाधि है वो कुछ अलग है वहां पर त्र भान जहां पर हो उसका नाम समाधि की स्थिति है धारणा ध्यान समाधि तो ज्ञानियों की जो समाधि है वो कुछ भिन्न प्रकार की चित्त को उपास्य वस्तु के साथ में बांधने का प्रयत्न करना इसका नाम है धारणा जैसे घोड़े को रस्सी से जबरदस्ती खूटे से बांध दिया जाए इसको हम कहेंगे धारणा ध्यान कहेंगे घोड़ी की लकाम खुल गई है परंतु तो फिर भी घोड़ा अपने लगामनी से अपने अस्तबल से बाहर नहीं जा रहा है खुला हुआ है जा सकता है परंतु तो नहीं जाए उस स्थिति का नाम है ध्यान और समाधि का तात्पर्य है घोड़े को भगाया जाए फिर भी घोड़ा अपने स्थान को छोड़कर के न जाए उसका नाम है समाधि तो तन्मात्रिक भानता यह समाधि योगी की स्थिति है परंतु यहां पर तन्मात्रिका भानता प्राप्त हो रही है रसिकजनों को माधुर्य स्वाद में सम्मोह को प्राप्त करके माधुरी का आस्वादन करते हुए इतने मोहित हो जाते हैं कि उनको किसी दूसरी वस्तु का स्मरण रहता ही नहीं है और इस समाधि की स्थिति में रसकों ने श्री मध्यान्ह लीला में पंद्रह लीलाओं का स्मरण किया विशेष रूप से श्री गोविंद लीलामृत में मध्यान्ह लीला में पंद्रह लीलाओं का स्मरण है यहां पर बसंत कांत श्रीमद्व वृंदावन की जो कुंज उस बसंत कांत कुंज में जब श्री वृंदा देवी श्री युगल सरकार को मध्यान्ह में प्रवेश कराएं कि हे श्री युगल सरकार श्रीमद वृंदावन के आप इस भाग में पधारें यहाँ पर बसंत ऋतु विराजमान हैं वृंदावन में बसंत की अपूर्व शोभा हो रही है और उस बसंत में श्री प्रियालाल लाल आनंद पूर्वक होली लीला में निमग्न हो जाते तो एक लीला है होरी वृंदावन की बसंतकांत कांत कुंज में बसंतकांत प्रदेश में वृंदावन के मेधाग सु प्रदेश में जब श्री प्रियालाल आनंदपूर्वक पधारे श्री वृंदा देवी कह रही हैं बोले प्रियालाल आप आनंद पूर्व पधारिए ये हम लोग वृंदावन के निग सुब सुभग, सुभग नामक स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं वहां पर पुष्प बंगला सुंदर पुष्प महल जो है वो विराजमान है उनकी अपूर्व लीला विराजमान है वहां से आगे श्रीप्रियालाल बढ़े वर्षा हर्षद नामक श्रीमद वृंदावन का जो स्थान उस प्रकोष्ठ में आप प्रवेश करें जहाँ पर सुंदर हिंदोल पड़े हुए हैं हिडोला पड़े हुए हैं प्रियालाल आनंदपुरक हिंडोल लीला में भी विराजमान हो रहे हैं इसी प्रकार जब श्री प्रियालाल आप आगे बढ़े श्री वृंदा देवी सखीगण कह रही हैं कि हे श्री बिहारी बिहारी, आप पढ़ा रहे ये शरदा मोद नामक जो प्रखंड है वह विराजमान हो रहा है यहाँ पर आप पढ़ा और वहाँ श्री सुंदर पुष्पों का इतना पुष्प झर रहे हैं कि उनके गलीचा बधे हुए हैं तो वो गलीचे भी बिल्कुल कढ़ाईदार ये नहीं कि उल्टे सीधे वृक्ष पुष्प पड़े हों लाल फूल को जहाँ गिरना है वहीं लाल फूल गिरेगा जहाँ हरे फूल को गिरना है वहीं हरा फूल गिरेगा जहां पर नीले फूल को गिरना है वहीं वही फूल गिरेगा। पूरा गलीचा, पूरी अल्पना के साथ में, के साथ में, जहाँ पुष्पों के आनंद पूर्वक वहां विराजमान हो शुक्रिका आपकी जय जयकार मिथ्या कलह करते हुए विराजमान है सुख कह रहा है हमारी शाम सुंदर बड़े सारिका कह रही है हमारी किशोरी जो महान होकर के विराजमान झूठ मूठ में कला कर रहे हैं और जब झूठ मूठ में कलह कर रहे हैं उस समय श्री किशोरी जो रहा नहीं जाए उस समय कह रही हैं कि अरे सुख यहां आओ यहाँ आओ उस समय विचक्षण सुख को अपने पास में बुला करके उस समय जो प्रियम बद बोल सुंदर मधुर बोलने वाला मृतुवध वो जो शुक हैं उनको अपने पास में बुला कर के श्री किशोरीजू अपने पास में विराजमान करती हैं वे शुक्र आते हैं श्री प्रिया जी के श्री चरणार्थविंद में प्रणाम करते हुए जो प्रणत हों सिर झुका करके विराजमान हों श्री किशोरी किशोरीजू शुक को आशीर्वाद प्रदान करती हैं बोले हे शुक तुम चिरजीवी होकर के श्याम सुंदर के गुणानुवाद का निरंतर निरंतर गायन करते रहो और मैं बताती हूँ श्याम सुंदर के गुणों का कैसे गायन किया जाए उस समय जो श्री किशोरी जू अपने श्रीहस्त के ऊपर उन लीला सुख को विराजमान करके श्री श्याम सुंदर के गुणानुवाद का गायन सिखाती हूँ शुक्र को हृदय में जो भाव वो हृदय के भाव अपने आप उमड़ पड़ते हैं और उस समय श्री को शिक्षा देती हुई कह रही हैं कि श्याम सुंदर के इन गुणों का गायन कर प्यारे में ये गुण हैं प्यारे में ये गुण हैं श्री लाल जी सारिका को बुला लें और सारिका जिस समय आकर के चरणों में प्रणाम करे श्री श्याम सुंदर सारिका के मस्तक के ऊपर अपना अभय हस्त रखते हुए सारिका को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि सारिका सौभाग्यवती होकर के तुम विराजमान हो देखो श्री किशोरी जी के गुणों का तुम इस प्रकार गायन कर अब श्री जहां के गुणों का गायन उससे बढ़कर के गायन कौन सा हो सकता है श्री किशोरी जी श्याम सुंदर के गुणों का गायन करें इससे बढ़कर के गुणों का गायन कौन हो सकता है इस प्रकार श्री मध्यान्हीला <us> में शरदा मोद नामक जो प्रखंड उस प्रखंड में श्री प्रियालाल सब सहचरियों के साथ में आनंदपुर विराजमान है और वहां शुभ सारिका को भी पढ़ाते हुए विराजमान अब जरूरी नहीं कि ये जो लीलाएं वर्णन की जा रही हैं ये मध्यान्ह की ही हो ये लीलाएं वृंदावन में आनंद कहीं भी कभी भी हो सकती हैं क्योंकि यहां प्रिया और सहजरियों की इच्छाओं को देख करके कब कौन सी लीला कहां पर प्रकट हो जाएगी इसकी कोई व्यवस्था नहीं है इसकी कोई नियमितता नहीं है वो लीलाएं कहीं भी आयोजित हो सकती हैं समय के अनुसार वो काल भी उपस्थित हो जाएगा समय के अनुसार विलीलाएं भी उपस्थित हो जाएंगी यदि रस का विरोध है काल का विरोध है तो काल भी सेवा करने के लिए उपस्थित हो जाएगा विरोध नहीं है तो वे अमित लीलाएं अमित प्रकार से अमित स्थानों पर कहीं संपादित हो सकती हैं श्री प्रिया जिस समय शरद प्रखंड से शरदामोद नामक प्रखंड वहां से आगे बढ़कर के शिशिर सुखकर प्रखंड में श्रीमद वृंदावन में कुंज में पधारे वहां पर आनंद पूर्वक का करते हुए श्री प्रियालाल विराजमान सखीगढ़ भी आपस में प्रहिल का करते हुए विराजमान रात्रि लीला में तो प्रहिल का होती हैं पहेली होती ही है परंतु तो कहीं भी प्रहिल का जो है वो प्रहिल का भी अपूर्ण रूप से विराजमान हो सकती हैं जब श्री प्रियालाल हेमंत शंतम नामक श्रीमद वृंदावन के प्रखंड में प्रवेश करें वहां अपूर्व रूप से कुंद की सुंदर बंगली विराजमान है और उन कुंदी की बंगलियों में आनंद पूर्वक विराजमान होकर के आप कुंज में शीत कुंज जो है उन शीत कुंज में तो कहीं शीत कुंज में कभी उशीर कुंज में इस प्रकार व्यवहार करते हुए श्रीमद् वृंदावन में हैं, आप विराजमान तो ये छह ऋतु सेवा में सर्वदा विराजमान बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिर और हेमंत बसंत वसंत कांत नामक प्रखंड में विशेष रूप से विराजमान नामक प्रखंड जो है वहां पर ग्रीष्म ऋतु विराजमान वर्षा वर्षा हर्षद में पावस ऋतु निरंतर निरंतर विराजमान शरदामोध जो प्रखंड वहां पर शरद उसकी शोभा अपूर्व रूप से विराजमान शिष्य सुकर प्रखंड में शिशिर की शोभा अपूर् से विराजमान और हेमंत संतम कुंज में हेमंत की शीत की शोभा वह अपूर्व से विराजमान सच वृंदावन गुणई वसंत एवं लक्ष्यता श्रीमदभागवत में वर्णन किया गया बन विहार के प्रसंग में बन विहार लीला के प्रसंग में कि श्रीमद वृंदावन ग्रीष्म ऋतु भी वृंदावन में बसंत ऋतु के समान सुखद होकर के विराजमान हुई अर्थात ऋतुओं के जो सुंदर तम अंश हो सकते हैं जो सुखद सेवा के उपयुक्त अंश हैं, वो तो श्रीमद वृंदावन में विराजमान हैं और ऋतुओं का जो अप्रिय अंश है वह अप्रिय अंश यहां लीला में कहीं छू छू करके भी नहीं है सर्वाशरत काव्य कथा रसाश्रय। जो रसाश्रय कथा है वही श्रीमद् वृंदावन में सर्वदा सर्वदा विराजमान है यहां पर अरसाश्रय कथा कहीं है ही नहीं इस प्रकार काल सर्वदा सेवा करने के लिए श्रीमद् वृंदावन में विराजमान रहेंगे इसके बाद में ग्रीष्म और बसंत इनका जो संगम वर्षा और शरद इनका संगम और शिशिर और हिमद इनका जो संगम ये तीन ऋतु और है छह ऋतु तो छह हो गई और तीन ऋतु और तो जहां ग्रीष्म बसंत इनका संगम होकर के विराजमान वहां पर प्रेम वैचित्र लीला सहज में ही प्रकट हो जाए श्री प्रिया श्याम सुंदर के अंक में विराजमान हैं, परंतु तो अंक पे, अंकस्थित होने पर भी वे हां मोहन हां श्याम सुंदर ऐसा प्रलाप करती हुई विराजमान हो जाए उस लीला का दर्शन किया कोई भोरा है और भोरा को श्याम सुंदर ने हटाया और कह रहे हैं मधुसूदन चला गया और इतने में ही श्री जो है वो व्याकुल होकर के विराजमान हो जाए प्रिया की विकलता देखते देखते सेवा करते करते श्याम सुंदर अपूर्ण रूप से विकल हो जाए और हे राधे हे प्रिय हे, हे प्राणनाथा कहा हो कहा हो ऐसा कहकर के व्याकुल हो जाए तो जहां मिलन में ही योग की प्राप्ति हो जाए उसका नाम है प्रेम वैचित्य प्रेम में चित्त की विभिन्नता की प्राप्ति वो प्रेम वैचित्र दशा श्री प्रियालाल इन दोनों में सहज रूप से उत्पन्न हो जाए तो कृष्ण बसंत के संगम में प्रेम वैचित्य माने मिलन में विरह और विरह में मिलन इसी का नाम है प्रेम वैचित्र यह एक अद्भुतता है कि भूख और भोग की सामग्री दोनों एक काल में होती हैं तो भोग सुखकर होता है वृंदावन रस की एक विशेषता है कि यहां पर मिलन होते हुए भी सर्वदा सर्वदा वियोग उत्कंठा निरंतर निरंतर बनी रहती है यह नहीं कि मिलन हुआ तो वियोग है ही नहीं कहीं सूक्ष्म रूप से उत्कंठा निरंतर निरंतर बनी रहती है इसलिए श्री स्वामी जी आज्ञा करते हैं यह कौन जो बात अब और अब हूं और अब हूं और है ये निरंतर निरंतर श्री श्याम सुंदर नटवर बपू होकर के ही विराजमान है उनमें उत्कंठा बढ़ाने की भी सामर्थ्य विराजमान है और उनमें वर मिलन प्रदान करके प्यायन करने की भी सामर्थ्य अपूर्व से विराजमान इसी प्रकार श्री जो उनका दर्शन करके श्याम सुंदर में नित्य उत्कंठा और नित्य वहां आनंद यह दोनों मिलत मिलत मिलवो चाहें, मिले मिलन की भूल युगल सरकार मिल रही है मिलते मिलते भी मिलना चाहें और मिलते मिलते ही एक क्षण में ही भूल जाए भूली के खेल के समान कि अरे अभी तो प्रिया का मुख दर्शन भी नहीं हुआ एक साथ भूल करके भी विराजमान हो जाए तो जहां ग्रीष्मओं में दो दो ऋतुओं का ये जो संधि है उस दो दो दो ऋतुओं की संधि में फिर तीन लीलाएं और विराजमान हैं और वे हैं कि जब ग्रीष्म बसंत मिलता है उसमें प्रेम वैचित्य दशा अपूर्व से प्रिया लाल इन दोनों में उत्पन्न हो जाती है इसी पे का वर्षा और शरद ये दोनों जब उत्पन्न होते हैं तो श्री प्रिया लाल में निर्तुक मान उत्पन्न हो जाता है अहेरव गति प्रेमना स्वभाव कुटला भवे येतौ अहेतौ च यूनो मानभ्यु दंशति प्रेम की गति सर्प के समान है जैसे सर्प सर्वदा टेढ़ाई ही चलता है ऐसे ही प्रेम की गति सीधी नहीं है उसमें सहज वाम का विराजमान है इसलिए कभी कारण होने पर मान उत्पन्न होता है कभी बिना कारण के भी मान उत्पन्न हो जाता है मान के इस रहस्य को मान के इस तत्व को समय आने पर प्रकट करेंगे श्रीमद निकुंज मंदिर में निकुंजी की जो अष्टयाम लीला उस निकुंजी की अष्टयाम लीला में स्थूल स्थूलमान और स्थूल विरह नहीं है यहां पर सूक्ष्म मान और सूक्ष्म विरह ही विराजमान मृदमान विराजमान होगा और मृदमान विराजमान होकर के सूक्ष्म मान मान सूक्ष्म तो हृदय में विराजमान जैसे कल श्री में रूपण किया प्रवेश कर रही है परंतु सहज में वामता विराजमान है मगज रह आसमान है दिमाग तो सातवें आसमान पर चढ़े हुए सहज मानता विराजमान है तो ये जो स्वभाव है वो स्वाभाविक मान स्वाभाविक वामता जो रस का पोषण करने वाली होकर के विराजमान वह श्री प्रिया में सहज रूप में ही निरंतर निरंतर विराजमान इसलिए जब वर्षा और शरद ऋतु इनकी संगम का समय आता है ऋतुओं के संकर का समय आता है उस समय मान वहां विराजमान श्री वृंदावन के वर्षा हर्षद प्रकोष्ठ जो प्रखंड है और जब आप शरदा मोज प्रखंड में पधारते हैं तो बीच का जो स्थान है उस बीच के स्थान पर वहां पर जो उनमें मान, बिना हेतु के भी मान सहज में प्रकट हो जाए मान का कोई हेतु नहीं है स्थूल मान उसका नाम जहां श्याम सुंदर के अपराध का दर्शन करके श्री प्रिया मान धारण करके विराजमान हो और कभी हिंदुकुंज मंदिर का त्याग करके चली जाए यहां जो श्री निकुंजी की अष्टकालीन लीला उसमें निकुंजी का त्याग करके प्रिया कभी नहीं जाएंगी श्याम सुंदर सर्वदा मनाते रहेंगे परंतु श्री प्रिया में सहज जो बामता है मृदमान वो मृदमान सर्वदा सर्वदा विराजमान सहज बामता सहज में ही विराजमान है जहाँ प्रिया रूठ करके निकुंज का त्याग करके कहीं दूसरी के चली जाए उसका नाम है स्थूलमान परंतु हृदय में जो बामता रहे उस बामता का नाम है मृदुमान श्री मिलनात्मक महाभाव में जो श्री प्रियालाल का लीला लीला विलास इस विलास में केवल मृदुमान ही विराजमान है प्रिया में सहज बामता है श्याम सुंदर प्रिया के प्रति सहज अनुकूल होकर के उनकी सेवा करते हुए विराजमान ऐसे परस्पर एक दूसरे के प्रति जहां सेवा की भावना ही श्री प्रियालाल इन दोनों में अपूर्ण से विराजमान है जब शिशुर हेमंत इन दोनों के खंड मिलते हैं श्री किशोर किशोरिजू शिशिर खंड से हेमंत खंड में जब पदार्थी हैं प्रियालाल। उस समय लुका लुकी जो है वो लुकालुकी लुकी की अपूर्ण लीला प्रस्तुत हो जाती है आज की लीला में वही लुकालुकी की लीला थी श्री प्रियालाल स्नान करते हुए भी कहीं लुका लुकी करके विराजमान और जहाँ कमल जो है वो कमलों के पीछे श्री प्रिया अपने मुख को छुपा करके कभी वृंदावन में ही अपने फुलवारी में अपने मुख को छुपा करके विराजमान हो और जो लुकालुकी की लीला है वो अपूर्व रूप से विराजमान तो शिशिर हेमंत इनके प्रखंड में लुकालुकी लीला इस प्रकार छः ऋतु और तीन ऋतुओं का संगम रूप तीन ऋतु हैं उप ऋतु हैं ये नौ जो लीला वो मध्यांग लीला में अपूर्ण रूप से विराजमान इसके बाद में मधुपान जलकेली राजभोग शयन पाशाक्रिया और छतु ये जो लीलाएं हैं वो पाँच लीलाएँ छह लीलाएं ये और विराजमान इस प्रकार विशेष रूप से अनंत लीलाओं में रसिक जनों ने मध्यान्ह लीला में ये पंद्रह जो लीलाएं हैं उन पंद्रह लीलाओं का आनंदपूर्वक स्मरण किया और श्री प्रियालाल इन लीलाओं का अपूर्ण से विस्तार करते हुए सुखपूर्वक विराजमान और इन लीलाओं के माध्यम से जो रस है वह रस और भी ज्यादा विस्तार को प्राप्त करके विराजमान होता है क्योंकि लीलाओं के द्वारा रस में ये लीलाएं तरंग है प्रिया लाल और सहचरियों के हृदय में जो रस विराजमान वह रस ही कहीं तरंगों के रूप में जो तरंग लेता है वे तरंग ही लीला के रूप में परिणत हो जाती हैं जो तरंग आती है हृदय में जो वायु आई जैसे वायु ही तरंग बना देती है जल को ऐसे ही प्रियालाल के श्री सखियों के सहचरियों के हृदय में जो सेवा का आनंद का समुद्र है वही अभिलाषाओं की तरंग को प्राप्त करके लीला के रूप में परिणत हो जाता है बोलो श्री लालीला की जय श्री प्रियालाल आनंदपूर्वक श्रृंगार धारण करके आप श्रीमद वृंदावन में अपूर्ण रूप से व्यवहार करते हुए प्रिया लालजी का श्रृंगार धारण करा करके लालजी प्रिया का श्रृंगार धारण करा करके श्रृंगार कुंज से आप आनंद पूर्वक श्रीमद वृंदावन व्यहार करने के लिए पधारें और वृंदावन व्यवहार करके जब श्री प्रियालाल श्री वृंदावन योगपीठ में मध्यान्ह योगपीठ में आनंद पूर्वक पदहार उस मध्यान्ह योगपीठ की शोभा का वृंदावन योगपीठ की शोभा का क्या वर्णन किया जाए जहां पर मध्य में श्री प्रियालाल विराजमान हैं चारों ओर जितनी भी सखीगण हैं अष्ट सखीगण वे सेवा करते हुए विराजमान तांबूल भक्त ललताम विशाखाम चित्राम बसन विशाखा गंधचंद ने चामे चंपकलता चित्रसन कर्मणिर्मणि वंदे पाद्ये तुंगलेखा इंदुलेखा चर्तने सुदेवीं जलसेवायाँ रागे श्री रंगदेविका इस प्रकार सब प्रकार की सामग्री को संग में लेकर के सब प्रकार की सेवा करती हुई अष्ट सखीरण श्री प्रिया लाल के चारो विराजमान जैसे कमल कोश हो उसमें बीच में कमल कोश है और उस कमल के चारों ओर आठ पंखुड़ी ऐसे ही अष्ट दल जो हैं, उनमें अष्ट सखीकरण विराजमान इन अष्टदल के ऊपर जो पत्र हैं, कमल में मुख्य पत्र हैं, उन मुख्य पत्रों के ऊपर फिर पत्र फिर उनके ऊपर पत्र फिर उनके ऊपर पत्र ऐसे ही जो उपसखी गण है वो उप सखी गण अपने अपने सखियों के को घेर करके विराजमान है श्री महावाणी जी में इन आठों सखियों की आठ सखियों के विभिन्न जो नाम हैं, उन नामों को आनंद पूर्वक और उनकी सेवा का आनंद पूर्वक स्मरण किया गया अब इनमें एक एक सखी उनके फिर आठ आठ सखी उपसखी होकर के विराजमान पत्र का उपत्र, उपत्र का भी फिर उपत्र। और इस प्रकार ये में जितने भी सखीगण वे सब उपत्रकार की सेवा करते हुए विराजमान रत्न सिंहा श्रीमद राधाशील गोविंद देव प्रेषाली रतन सेव्य मानव स्मरा श्रीमद, श्रीमद मध्यान्ह योगपीठ में श्री राधा गोविंद देव श्री बिहारी बिहारिन आनंद पूर्वक विराजमान जहां प्रिया लाल को प्रिया लाल कहकर के बिहारी बिहारिन कहकर के ही संबोधित करना सर्वथा सर्वथा उचित है यहां पर कोई दूसरा रस का प्रवेश नहीं है इसलिए वैष्णव आचार्यों ने श्री महावाणी जी को यदि दर्शन करें तो महावाणी जी में बड़े प्रयत्न पूर्वक प्रिया लाल प्यारी इन शब्दों का प्रयोग किया है लालने मनोहर इन शब्दों का प्रयोग किया है परंतु तो ब्रश्वान नंदनी कहने में भी रसों को वहां संकोच हुआ वहां नंदन, नंदन कहने में भी कहीं संकोच हुआ क्योंकि दूसरे रस का कहीं स्पर्श न हो जाए ये नुकुंज की लीला वो ऐसी जहां पर गिरधारी कहने में भी संकोच हो और यदि कहीं गोपाल गिरधारी गोविंद ये शब्द आए तो उन शब्दों का भी श्री नुकुंज मंदिर में सखी गणों के द्वारा जो भाव है वह भाव कुछ अलग ही है उनके वर्णन करने का जो भाव है वह भी अलग ही है बिन गुंजा गोपाल महावाणी जी में आया गोपाल शब्द का प्रयोग हुआ बिन गुंजा गोपाल परंतु वो गोपाल शब्द गैयाओं के पालन में कहीं नहीं है गायों के पालन इस अर्थ में नहीं है वहां पर गोपाल शब्द का अर्थ जो है वह गो मानी इंद्री ब्रज गोप गोविंद का तात्पर्य श्री तात्पर्यों की जितने भी इंद्रिय गण हैं नेत्र नाशिका मुख त्वचा सारी इंद्रियगण उन इंद्रियों के द्वारा ही वे सर्वदा सर्वदा सेवित होकर के विराजमान प्रयागरणों के सर्वांग का संरक्षण करने वाले पालन करने वाले और उनके सर्वांग से सुशोभित सुशोभित होने वाले उनके सर्वांग के द्वारा सुसेवित होने वाले होकर के ही वे विराजमान है इस अर्थ में ही गोविंद और गोपाल शब्द का प्रयोग हुआ वहां पर कोई दूसरे रस का स्पर्श नहीं है इसलिए ये जो श्री निकुंज की लीला इसकी बड़ी विशेषता है निकुंज लीला की एक विशेषता है कि इसमें अन्य रस का अन्य परकर का श्रृंगार रस के अतिरिक्त कोई दूसरा परकर उस परकर का यहां स्पर्श नहीं है और दूसरे रस का स्पर्श करने पर भी यहां संकोच की प्राप्ति हो जाती है इसलिए एक शब्द का प्रायः प्रयोग करते हैं और वो शब्द हमारे वृंदावन का बड़ा प्यारा शब्द है भावना का एक परम सुंदर शब्द है ओबो शब्द है यह वो शब्द इसमें सखियों है लाड़ी लाल के प्रति कितनी ममता उमड़ी हुई कितनी ममता जुड़ी हुई है ये लाडले होकर के विराजमान है ये परम परम लाड़ी होकर के ही विराजमान है अद्भुत अद्भुत होकर के ये श्री प्याला यहां पर कोई दूसरा जो रस है उस दूसरे रस का कहीं स्पर्श ही नहीं है श्री राधा प्यारी लाली किशोरी शामा भामा प्रिया अलवेली अलक लणेकी लाल गहेली नागरी नमीना रम्या का बिहारिणी बल्लवा विशाल नैनी सुखद नैनी सही स्वामनी सरोज मुखी सुंदरी सुजान प्रेसी संगली परा, श्रिया हरि प्रिया प्राण जीवन रस रेली श्री किशोरी जो ऐसी प्यारी लाली किशोरी शामा भामा नागरी अलबेली अलक लड़ेती लाल गहेली रम्या रसका नागरी बिहारिणी बल्लभा विशाला सहेली स्वामिनी सरोजमुखी सुंदरी सुजानी सुरंग कनक बेली प्रीतमा प्रवीणा प्रेमा प्रेसी परापरा उन श्री की उन लीलाओं का क्या निरूपण किया जाए जो अलक लड़े अलबेले नागर नटवर मन भामते चिकनिया नव नवकिशोर, नव किशोर लालले लालकंत रसिक प्रियतम प्यारे लाडले बिहारी के परम परम प्रिया होकर के उनके साथ विराजमान और ये दोनों के दोनों सखी गणों के अत्यंत अत्यंत प्यारे लाडले होकर के विराजमान सखी अपने संपूर्ण स्वरूप को इनको अपनी संपूर्ण चेष्टाओं को इनके सुख के लिए ही निरंतर निरंतर समर्पित करके विराजमान है तो श्री प्रिया लाल उस समय पढ़ा दे कौन सी वस्तु ऐसी है कि मैं यही मथुरा नाम मंडनम नाकृति नाम जो मधुर होते हैं उनके लिए कौन सी वस्तु मधुर नहीं होती बनीरी तेरे चार चार चूड़ी करण कंठ श्री दुलरी मोतिन की नासा मुक्ता धरन श्री किशोरी जी ने श्रीहस्त में वलय धारण कर रखे हैं उन वलयों की अपूर्व शोभा उस शोभा का क्या वर्णन किया जाए श्री लावल में सार होकर के श्री प्रिया विराजमान रसार सुख सार होकर के विराजमान कारण में वैद्य सार होकर के रथकेन सार होकर के वे श्री राधा नामक कोई अपूर्व सार का सार जहां विराजमान सखीगण उनका दर्शन करते हुए प्रेम में अपूर्व से विफ्वल होकर के विराजमान सोहे नहाय बैठी सुंदरी सौधे सुगंधित गुलाब जल में स्नान करके श्री किशोरी जो सुंदर पट सुंद सुंदर पट जो है उनको धारण करके बैठी है जहां फुलवारी अपूर्व रूप से विराजमान है सखीगणों ने केशों का विन्यास कर दिया है तो कंठश्री श्री दुलरी मोती की माला कंठश्री श्री मोतियों की माला वे अपूर्व रूप से धारण करके विराजमान श्री के अपूर्व कटाक्ष अनंग रंग मंगल प्रसंग भंग्रवाम सुबिभ्रम ससंभ्रम दृगंत पान बांग पात नहीं निरंतरम बशीकृत प्रतीत नंद नंद अपने कटाक्ष पात के द्वारा श्री नंद नंदन को सहज ही निरंतर वशीभूत करती हुई रूप अद्भुत होकर के चंपकत गौर तपे हुए स्वर्ण के समान जिनका विग्रह विराजमान मुख प्रभा परास्त को जहा मुख की प्रभा से करोड़ों करोड़ों शरदकालीन चंद्रमा भी पराजित होकर के विराजमान हो जाएं, जहां पर विचित्र चित्त संचरक चकोर शाव नेत्रों की शोभा के आगे जो चकोर शावक उनकी भी शोभा फीकी पड़ जाए अपूर्ण रूप से भावपूर्वक नयनों का संचलन करते हुए जो विराजमान वे किशोरी जो सब सखीगण प्रार्थना कर रही हैं कि कदा करटाक्ष कर भाजन निरंतर कृपा प्राप्त है परंतु सर्वदा कृपा की उत्कंठा हृदय में बनी ही रहती है श्रृंगार कहना क्या स्वर्ण मालकांचित्रेख कंब कंठ के श्री श्याम सुंदर की प्रीति ही जिनके हृदय में हाल का पदक बनकर के विराजमान श्री श्याम सुंदर के नाम गुण श्रवण करने की उत्कंठा ही श्री किशोरी जी के श्रीकर्ण में ताटंक बनकर के कुंडल बनकर के विराजमान है प्यारे की रूप माधुरी ही नैनों में कज्जल बनकर के विराजमान है श्री प्यारे जो हैं उनकी अंग कांति ही जिनके श्री अंग का अंग राग बनकर के विराजमान है हो कुबले श्रवसोह कु वृंदावन तरुणी नाम मन्नन मखिलम हरिजयती उन श्री श्याम सुंदर की जय हो जो श्री ब्रज गोपीकार किशोरी जी के इन ब्रज सिमंदनियों के संपूर्ण आभूषण बन करके विराजमान हैं श्रवसो कुबले कान में जो कुबले धारण कर रखे हैं नील कमल धारण कर रखे हैं श्री प्रिया जी के श्रृंगार में नीलम की बड़ी विशेषता है उनके श्रृंगार में बीच में प्रायः नीलम जड़ा हुआ है रसकों को जब श्रीकृष्ण जी की रूपमाधुरी रसकों ने दर्शन की उसमें अनेक श्रृंगारों के बीच में भी नीलम की शोभा अद्भुत मानव श्री श्याम सुंदर की अंग कांति को ही ये निरंतर निरंतर अपने साथ अपनाए हुए हैं धारण किए हुए हैं कामों में जो कुंडल हैं श्रमसो काम के जो कुंडल हैं, वे कुंडल क्या हैं? बोल वे कृष्ण नाम कृष्ण गुण श्रवण करने की उत्कंठा ही काम के कुंडल बनकर के विराजमान हैं, श्रो कुबल अन्यनम नेत्रों में जो कज्जल है प्यारे के दर्शन करते समय जो वही बन करके नेत्र में और प्यारे में, बन करके में और वह का रंग ही काजल बनकर के सहज रूप में विराजमान और महेंद्र मणिदामा वक्षस्थल के ऊपर जो श्री किशोरी जी ने धुकधुकी धारण कर रखी है वह भी अपूर्ण रूप से श्री श्याम सुंदर की प्रीति ही इनके वक्षस्थल के ऊपर धारण हो रही है कहने के लिए आभूषण हैं, दिखने के के लिए ये ये आभूषण आभूषण रूप में दिख रहे परंतु तो नहीं है ये सबकी सब अंग संगनी सखी होकर के ही विराजमान है और श्री श्याम सुंदर ही मानो इनके अंग पर आज आभूषण बनकर के विराजमान इसलिए वृंदावन तरुणी नाम अखिलम मंडलम जायती वृंदावन की तरुणियों के अखिल मंडन श्री शाम सुंदरी होकर के विराजमान तो स्वर्ण सुवर्ण बालकांक्षते कंठ के कंठ में सुंदर तीन रेखाएं शोभा को प्राप्त हो रही हैं त्रिशूत्र मंगली गुण रत्न दीप्त दीदे जहां पर त्रिशूत्र जो है वो अपूर्व से मंगल सूत्र वो कंठ में अपूर्व शोभा को प्राप्त कर रहे हैं तर जो हैं वो जिनमें अपूर्व रूप से सुशोभित होते हुए बिराजमान हैं सलोल नील कुंतले केश नील कुंतल को प्राप्त हो रहे हैं श्री किशोरी जी की अपूर्व शोभा सो तेरे चार चार चूरी करी दुल मोत की मोतियों की एक दुल्लड़ी माला कंठ में धारण कर रखी है नासा मुक्ता धारण नासिका में गजमुक्ता अपूर्व से सुशोभित हो रहा है ये मोती क्या है रसको ने वर्णन किया श्री महानी जी वर्णन कर रहे हैं प्रिया लाल की परस्पर अधर पान की अभिलाषा ही श्री नासका के मोती बनकर के श्री मुख के ऊपर विराजमान हो रही है जय जय श्री राज तो नासा मुक्ता ढलन जो अभिलाषा है परस्पर दर्शन की अधर पान की जो अभिलाषा वही नासका का मोती बनकर के विराजमान है तैसे ही नैन फव रहे हो कजरा नेत्रों में शाम सुंदर की रूप माधुरी ही सहज विराजमान और जहां गहरा पानी होता है वहां पर भंवर पड़ती हैं हल्के पानी में नहीं पड़ती हैं क्यों कि श्री प्रिया उनके गहराई का क्या ठिकाना प्रीति की अतः वहां पर सहज ही विराजमान है इसलिए तैसे ही में कजरा नेत्र कजरा विराजमान है परंतु ध्यान रहे जैसे निवेदन कराई कि श्री निकुन्य मंदिर की जो लीला उसमें सर्वदा सर्वदा मृदमान ही विराजमान है ये मंत्रो पास स्वारस की मय जो मंत्रोपासना मंत्रोपासनामयी जो लीला श्री नुकुंद मंदिर की अष्टकालीन सखियों की केवल सखीगणों के द्वारा जो सेवा पद्धति उस सेवा में मान स्थूल मान नहीं है वहां पर मान ही विराजमान है वामता रूपी मान ही वहां पर विराजमान है अत्यंत कोमल नलख काम जी डरन अरे इस शोभा के आगे श्री प्राकृत कामदेव का तो यहाँ कहीं स्पर्श ही नहीं है वह भी हृदय से डर करके ही कहीं दूर चला जाए ऐसा अपूर्व ये शामक शामिक शाम का रूप है उस समय जितनी भी सखीगण वे सब प्रियालाल को कहीं नजर न लग जाए इसलिए श्री प्रिया लाल की शोभा का दर्शन करती हैं और आरती उतारती हैं श्री हरवंश महाप्रभु ने निरूपण किया रुचिर राजत बधु कानन किशोरी सरस सरसोरस तिलक मृद मद दिए मृगज लोचन उवट अंग सिर खोरी श्री सोड़श श्रृंगार धारण करके विराजमान सोडश श्रृंगार में नवसत श्रृंगार नौ श्रृंगार रंजन रूप है और सात श्रृंगार वे आभूषण रूप होकर के विराजमान बिंदु सिंदूर कज्जल पीक जो अंगराग वृक्षस्थल पर भुजाओं पर चंदन की चर्चा चरणों में अलग तक श्रीहस्त में मेहदी ये जो श्रृंगार हैं ये श्रृंगार नौ श्रृंगार रंजन रूप श्रृंगार होकर के विराजमान और सप्तृंगार जो है वे मांगलिक चिन्ह हो करके मंगल में हो करके विराजमान अतः श्रीप्रिया नवसत श्रृंगार धारण करके विराजमान नौ सात सोलह हर जगह वाणी में प्रयोग आया नवसत श्रृंगार नौ और सात इन श्रृंगारों को धारण करके श्री प्रिया अपूर्ण से विराजमान है रहस्य श्री हरिवंश हित रसिक सिरमौर राधा रमन जोरी ये राधा रमन की जोरी सखी होकर श्री प्रिया के पास में विराजमान मस्तक के ऊपर जो तिलक धारण कर रखा है वो तलक नहीं है समर यंत्रणी सखी ही आज तिलक बनकर के विराजमान जो मोदी की मांग आपने भर रखी है वह मंडला नाम करके जो सखी वही आज मोती की मांग बनकर के बिराजमान शंखचूड़ा जो सखी है वही सीमंत मणि के रूप में श्री प्रिया को लाल के पास ले जाने के लिए उत्सुक हो रही है जो शीश धारण कर रखा है छत्रली नाम करके जो सखी वही शिश बनकर के श्री मस्तक के ऊपर बिराजमान है जो सुमन का सखी वही पोती बनकर के कंठ में शोहा को प्राप्त हो रही है विपद मनिणी सखी ही, ही, ही श्रीहस्त में मुद्रिका बनकर के विराजमान है चित्रांगदा सखी ही किंकड़ी बनकर के कटी में शोहा को प्राप्त हो रही है गोपोरा सखी ही कहीं चरणों में नूपुर बनकर के अपूर्व अपनी शोहा को प्रकट करती हुई ज्योत प्रकाशा सखी बिराजमान तो के बिना अन्य कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं श्री रसजनों ने उस रस के रहस्य को प्रकट करने के लिए कहीं तालिका में वो स्वरूप जो है उन स्वरूप का तो आज श्री प्रियालाल लाल आनंद पूर्व विराजमान और सखीगण इनको कहीं नजर न लग जाए श्री प्रियालाल के सर्वांग का दर्शन करने के लिए इनकी आरती करती हुई विराजमान है गाव सखी आरती पिया और प्यार अपूर्व से आरती करती हैं अपूर्व शोभा का सर्वांग शोभा का दर्शन करती हुई विराजमान होती हैं और सब सखी श्री प्रिया लाल की उस शोभा का दर्शन करते हुए उनकी श्रृंगार शोभा का वर्णन कर रही हैं अष्ट सखीगण जब श्री प्रिया लाल की वंदना करती हैं उस समय श्री ललताजी विशेष रूप से प्रार्थना करती हुई कह रही हैं अली सखी बेसर बर इनकी कला अद्भुत अकल अनूप ये बेसर बेसर बनक बेसर इनको रूप भरत ही हियोसर झरत रस नी के स्वर कलगान मन बेसर है नाद सुने बेसर मधु बतरा सब वस्तु बेसर होकर के ही विराजमान अर्थात इसकी कहीं तुलना की ही नहीं जा सकती संस्कृत में एक अलंकार का प्रयोग होता है और उस अलंकार का नाम है अनंतवर जहां कोई दूसरा उपमान न मिले तो जो उपमेय है उपमेय से ही उपमेय की तुलना कर दी जाए जैसे राम से राम सिया से सिया राम रावण यो युद्धम राम रावण यो देवो महाभाव का जब वर्णन करने का प्रसंग आएगा कोई दूसरा उदाहरण मिलेगा नहीं इसलिए श्री गोस्वामी जी महाभाप की परिभाषा देते हुए उज्ज्वल निर्मणी में कह रहे हैं कि जहां पर सर्वभावोलो राजधायाम एक श्री किशोरी जी महाभाप स्वरूपा तो ही है जब माधुना की महाभाप का वर्णन करने का प्रसंग आया कोई दूसरा उपाय नहीं आया इसलिए कह रही श्री राधायाम एक यह सदा यह महाभाव स्वरूप श्री राधिका में ही विराजमान है कहीं दूसरी जगह विराजमान है ही नहीं इस प्रकार श्री सखीगण वर्णन कर रही है कि बेसर बर इनकी कला बोले अरी सखी बेसर माने अद्भुत और बर माने परम सुंदर इनकी कला है कला किसका नाम नाम का एक विद्वान हुआ साहित्यशास्त्र में उसने कला की परिभाषा दी एक्सप्रेशन इज आर्थ अभिव्यक्ति ही कला है श्री प्रिया लाल के हृदय में जो प्रेम विराजमान है वह प्रेम उनके द्वारा ही प्रकट हो सकता है या उनके अभिन्न स्वरूपा का रूपा जो सखी गणे हैं या तो वे उस प्रेम को प्रकट कर सकती हैं या वे स्वयं उस प्रेम को प्रकट कर सकते हैं हम सबके हृदय में भाव होता है परंतु अभिव्यक्त कर सकने की सामर्थ्य हम में नहीं होती इसलिए कलाकार कोई कोई होते हैं हर एक कलाकार नहीं हो सकता है भाव सब में है परंतु कलाकार होना यह सबके बस की बात नहीं है जो उस भाव को सुंदर प्रकार से चमत्कृत प्रकार से प्रकट कर सके उसको हम कहेंगे कलाकार जो अभिव्यक्ति है उसी का नाम है कला और सुबेशन इनकी कला ये अपने मन के भावों को कभी नैनों की कोर से कभी ओठों की मुस्कान से कभी श्री श्रीहस्ती की चलन से कभी भ्रुगुटी की मुड़न से कभी ग्रीवा की मुड़न से कभी ग्रीवा की झुगन से कभी कटकी लक्षक से कभी चरणों की चलन के द्वारा सहज रूप में ही प्रकट करते हुए विराजमान अरे सखी इनमें जो कला विराजमान है वो कला बेसर है उसकी कोई तुलना नहीं है अद्भुत अकल अनुप वह अद्भुत है अकल उसका कहीं दर्शन नहीं किया गया तभी उसका आकलन नहीं किया गया दर्शन नहीं किया गया वह अनूप है अनूप है यह बेसर यह इनका स्वरूप भी बेसर है बेसर माने अद्भुत ये बेसर यह स्वयं भी बेसर है अद्भुत है और बेसर बनक इनका बानिक भी इनकी शोभा भी बेसर है स्वरूप बेसर बानिक बेसर रूप बेसर पहले पर कराए थे कि रूप शोभा कांति, दीप्ति इन सब में अंतर है एक, एक अधिक अधिक को प्राप्त करते हुए है। भरत ही झरत रस नी के स्वर इनके हृदय हृदय में जो आनंद भरा हुआ है वह आनंद जब ये प्रिया लाल बोले उस शब्द के माधुर्य का क्या वर्णन किया जाए श्री किशोरी जी की बोलन ही अत्यंत मीठी रसिकजन जहां श्री वृंदावन की शोभा का वर्णन करते हैं और कहते हैं शुक पिक भ्रमर बोल रहे हैं तो तत्वतः तो शुक पिक भ्रमण नहीं है शुक्र भ्रमर के द्वारा एक संकेत करना चाहते हैं ये जितनी भी सखीगण ये सब पिक कंठी होकर के विराजमान ये सब कोयल कंठी होकर के विराजमान जहां भ्रमर कहा जा रहा है वहां प्रियाओं सखीगणों के नयन ही भ्रमर होकर के विराजमान है कहने के लिए कह दिया वृंदावन ने भ्रमर ये भ्रमर कौन कौन है ये भ्रमर सखियों के अतिरिक्त तो और कोई दूसरे भ्रमण नहीं है सखियों के नयन ही भ्रमर होकर के विराजमान तो ये तो रस से भरे हुए हैं भारत ही सत ये इन्होंने हृदय में हृदय रूपी सरोवर आनंद से निरंतर भरे हुए हैं और झरत रस और इस सरोवर से ही रस की नदी प्रकट होती है नदी कहा से प्रकट होती है नदी के प्रकट होने के दो स्थान है या तो पर्वत से और पर्वत में भी किसी सरोवर से नदी प्रकट होती है सरयू इसी का तो नाम है सरयू जो कहा गया सरयू नाम का बोल सर से किसी सरोवर से जो नदी प्रकट हो उसका नाम सर यु प्राय जितनी भी नदियां हैं वो कहीं छोटे से सरोवर से ही कहीं प्रकट होती हुई दिखती हैं इसलिए उनका नाम सरता कह करके उनको जो चलती हैं और सरोवर से प्रकट होती हैं इसलिए सरोवर नदियों के उद्गम स्थान होते हैं तो भरत ही सर झरत रस इनके हृदय में जो रस अपूर्व रूप से भरा हुआ है वही श्री किशोरीजू के कंठ की अपूर्व मधुरता अब कंठ तो अपूर्व मधुर है परंतु सामान्य बोलन अत्यंत मधुर है परंतु जब कंठी कंठ में श्री किशोरीजू कुछ गुनगुनाने तो गुनगुनाना और भी ज्यादा मधुर जब गुनगुनाते गुनगुनाते गुन हुए कभी श्री प्रियालाल लाल आकार में आलाप लेते हुए विराजमान हो आकार में गाएं तो वो गुनगुनाने से भी ज्यादा मधुर हो जाएगा जब आकार का त्याग करके वे वाणी का प्रयोग करते हुए बिना साज के मधुर स्वर में गाएं तो वो और भी ज्यादा मधुर और यदि सखीरण साथ में साज भी बजाती हुई विराजमान हो तो और भी ज्यादा मधुर और श्री प्रिया जब उस गायन के साथ में साज के साथ में नृत्य करती हुई विराजमान तो उनकी का क्या तो यहां पर तो शब्द सब मधुर अरे चरणों के नूपर की ध्वनि मधुर हाथ के कंकड़ उनका झण्कार अपूर्व मधुर कटी की किंकणी उनका सिंजन अपूर्ण मधुर काम के जो कुंडल, उनकी अपूर्व जो सिंजती है वो सिंजन अपूर्व रूप से मधुर मुख की बोलन अत्यंत मधुर सब वस्तुएं अत्यंत अत्यंत मधुर होकर के ही विराजमान है स्वर कल मधुर स्वर में ये शुद्ध गायन करती हुई विराजमान हो रही हैं। मन बेस्वर है उस समय मन बेस्वर है हमारा मन बेसर हो रखी है, बेसर, बेसर बेसर है वो बेसर अद्भुत बेसर की बनक जो है, वो अद्भुत होकर के विराजमान बेसर इनको रूप भरत ही रस नी के स्वर कल नीके स्वर में गायन करती हुई विराजमान मन बेसर है जात सुनी बेसर मधुर बतराम और इनकी मधुर बतरांग को सुनकर के मन तो अत्यंत अत्यंत बेसर ही हो जाए विभल ही हो जाए आज मन को सर नहीं पड़े चैन नहीं पड़े श्री प्रिया लाल जब परस्पर बतराते हैं तो इस बतरान से बढ़कर के कोई दूसरा रस नहीं कहीं छह रस माने गए षड़रस, कहीं नाट्यशास्त्र में आठ रस माने गए कहीं उसके साथ में शांत रस भी जोड़ दिया गया नौ रस हो गए कहीं बात्सल्य रस को भी जोड़ दिया गया दस रस हो गए श्री भक्ति स्वामी सिंधु में रूप गोस्वामी इत्यादि पांच मुख्य रस और सात गौण रस ऐसे पांच और सात बारह रसों का प्रयोग करते हैं कितने भी रस हो जाए परंतु तो सारे रस उन सब रसों में बढ़कर के एक रस है और उस रस का नाम है बतरस इस बतरस के आगे सारे रस पीके श्री प्रिया लाल जब बतरस में विराजमान हूं इस बतरस में जो सहज सुख प्रकट होता है वह सहज सुख कहीं दूसरी जगह प्रकट नहीं होता महावाणी जी का एक खंड है श्री आदवाणी जी का भी श्री शिवभी की जो वाणी है उनका भी और श्री महावाणी का महावाणी जी आदवाणी का ही विस्तार व्याख्यान होकर के प्रसिद्ध हुई है प्रकट हुई है श्री हितु सखी की जो वाणी वही श्री हरिप्रिया जी की वाणी के रूप में कृपा करके और ज्यादा उल्लास को प्राप्त करके प्रकट हुई है इसलिए रसकों में एक परंपरा है समाज गायन जहां होता है वहां समाजगान में महावाणी जी के समाजगान में पहले पाठ किया जाता है श्री आदवाणी जी का जो शतक हैं उनका पाठ किया जाएगा और फिर इसके बाद में आदवाणी जी का एक पाठ करने के बाद में फिर इसके बाद में फिर महावाणी जी का पाठ किया जाएगा ये एक शिष्टाचार तो दोनों वाणियों में श्री जुगल शतक में भी और श्री महावाणी जी में भी एक प्रखंड है उस प्रखंड का नाम है सहज सुख कल पांच सुख की बात कह आए थे सेवा सुख जो आमगति के द्वारा प्राप्त होता है इसके बाद में दूसरा सुख आता है वो है उत्साह जब रसिक जनों का संग प्राप्त होता है तो उत्साह सुख की प्राप्ति होती है जब निष्कामता की प्राप्ति होती है षता की निवृत्ति हो जाती है तब सुरज सुख की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होता है और जब अपूर्व रूप से सब त्याग करके प्रियालाल की उस प्रेम माधुरी को जानने की अभिलाषा उत्पन्न होती है तब सहज सुख प्रकट होता है और सर्वशास्त्र समन्वय के रूप में फिर सिद्धांत सुख तो ये पांच खंड है महावाणी जी के इनमें श्री सहज सुख वह श्री प्रियालाल की वतरान के रूप में ही प्रकट हुआ है ही सुख में प्रेम का रहस्य जैसा श्री महाराणी जी में प्रकट हुआ ऐसा प्रेम का रहस्य रहस्य को प्रकट करने वाला ये प्रियालाल की बतराम ही है प्यारे प्रियालाल आपस में वार्तालाप करते हैं सखी नाय जब आपस में वार्तालाप करती हैं प्रियालाल के साथ में कहीं वार्तालाप करते हुए प्रियालाल को टोल करके देखना चाहती हैं इनके प्रेम में क्या है कभी प्रेम की परीक्षा करना चाहती हैं तो वो बतराम में जो राह प्रकट होता है बातों बातों में वो किसी दूसरे प्रकार से प्रकट नहीं होती है इसलिए रस कह रहे हैं श्री हरप्रियान कह रही है देख रही दुहिनी की सहज बतरान इन दोनों की जो सहज बतरान है उस बतरान का दर्शन कर बतरान का दर्शन कर आज जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है किसी वृक्ष से फूल झर रहे हो मन हो दिव्य ये कौन से वृक्ष हैं पृथ्वी के वृक्ष नहीं है दिव्य द्रुम कोई अलौकिक स्वर्ग के लोक भाषा में स्वर्ग मन कोई अद्भुत अप्राप्त वस्तु ऐसे ये दिव्य सुमन कोई कल्प के पुष्प ही मानो झर रहे हैं हरत मन परस्पर वरण उच्चार बन जब ये बोलते हैं इस समय वर्णों का उच्चरण उच्चारण उनकी शब्द की उनकी ध्वनि की मधुरमा अद्भुत फिर शब्दों के चयन की मधुरमा अद्भुत फिर शब्दों के विन्यास की मधुरमा अपूर्वाधु अत्यधिक अद्भुत फिर वाक्य की जो रचना है वो अद्भुत फिर वाक्यों के अर्थ की मधुरमा वो अद्भुत फिर उनसे जो तात्पर्य अर्थ प्रकट हो रहा है उसकी मधुरमा अत्यंत अद्भुत फिर उससे जो ध्वनि प्रकट हो रही है उस ध्वनि की मधुरमा अपूर्व अद्भुत अभी जब ये बतराते हैं उसमें जो रहस्य जो ध्वनि प्रकट होती है वह ध्वनि अद्भुत होकर के विराजमान है मदन मन मोहिनी मोद उपजावनी आज शाम सुंदर के मन को भी मोहिती हुई मोद उपजाती हुई ये अपूर्व प्रियालाल की जो बतरान है वो बतरान अपूर्व से सुशोभित होती है श्री प्रियालाल श्री मध्यान्ह में योगपीठ में विराजमान होकर के जब परस्पर बतराते हैं बतराने में जो अपूर्व मधुनमा है वो अपूर्व मधुरम मधुमा विराजमान और आज मानव दर्पण नहीं दिखाती हैं प्रियालाल को ये सखीगणों का हृदय दर्पण में श्री प्रियालाल की जो छवि विराजमान है वही मानो सामने प्रकट हो जाती है बोलो की जय यह प्रिया जी का सखीगणों का हृदय ही है जिसमें यह रूप माधुरी निरंतर निरंतर बसी हुई है श्री रूप श्री रूप रसिक जी वर्णन कर रहे हैं क्या प्रिया लाल उस दर्पण में अपनी रूप माधुरी का दर्शन करते हुए अपूर्ण से आनंदित हो रहे हैं सखी सखीगण इनको जैसे नचाएं वैसे नाचते हुए चली जा रही हैं उस समय कभी परस्पर प्रतिस्पर्धा भी रस की वृद्धि करने के लिए होती है प्यारी तेरी बेसर ज्यादा सुंदर है कि मे अब यहां तो सुंदर की सभी वस्तु परम परम सुंदर होकर के विराजमान है जय श्री दामोदर हित बिलगुन मानो झुकन तो झुके हैं ब्रष्वहान की लली की। अब सखियों से पूछा जाए तो यद्यपि सखी हैं श्री कृष्ण लीला में रूप गोस्वामी जी ने पांच प्रकार की सखियों का निरूपण किया कुछ सखी हैं जो कृष्ण से ज्यादा प्रीति रखते हैं ठीक है नहीं होंगी लीला में तो हैं वे परंतु तो हमारा उनसे कोई मतलब लेना देना नहीं कृष्ण स्नेहाधिका सखी सखी तीन प्रकार की कुछ सखी हैं कृष्ण से अधिक स्नेह करने वाली कुछ सखी हैं सखी स्नेहाधिका श्री राधिका से स्नेह करने वाली कुछ सखी हैं समस्नेहा हमारा जो संबंध होगा वो हाँ से या सखी स्ने से होगा कृष्ण स्ने के साथ में रसिक साधनों का वृंदावन के रसोपासना में कोई संबंध नहीं रखेगा वे अनुकार्य नहीं हो सकती उनका अनुकरण नहीं किया जाएगा अनुकरण जो किया जाएगा साधक ज्ञान ये लीला तो साधना के लिए है हमारी साधना कहीं सुपुष्ट हो वो साधन सुपृष्ट साधन कहीं आगे बढ़े इसलिए लीला का आयोजन किया जा रहा है ये लीला कोई तमाशा थोड़ी है कहीं हमारी जो उपासना पद्धति उसमें हम सुदृढ़ होकर के विराजमान हो और यहां पर ये जो सेवा करने के लिए हम यहां पर आए हैं ये सेवा भी केवल इसलिए कि के साधकों की भजन में थोड़ी सी भी अनुकुलता प्राप्त हो जाए तो जीवन कृतकृति हो जाए हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाए इसी दृष्टि से यहाँ पर विवेचन करने का ये प्रयत्न कर रहे हैं जो बड़ों के मुख से कहीं कुछ सुना हम तो आदमी हैं कुछ जानते नहीं हैं बड़ों के मुख से जो कुछ भी सुना उसको कहीं प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि यदि किसी के भजन में थोड़ी सी भी अनुकूलता की प्राप्ति हो जाए तो हमारा ये प्रयास सार्थक तत्व तो त भजन की अनुकूलता उनकी सेवा में अनुकूलता हम करने में यदि कहीं सहायक हो रहे हैं तो बस उसके लिए ही प्रयास तो है तो साधक के सामने तीन सखी आती हैं कृष्ण स्नेहाधिका राधिका और का मतलब है प्रिया लाल दोनों एक से, दोनों में प्रीत करने वाली कृष्ण स्नेहाधिका आराधनी हो नहीं सकती हैं, क्योंकि कृष्ण के स्नेह के अधिक में कभी कभी वे लीला में लीला में है वे सखी ऐसी पंत में लीला में कभी कभी राधानी को भी डांट देती है और हाई राधानी को डांटने तो महान अर्थ हो जाए ये सहन नहीं कर सकते हैं इसलिए उनको दूर से प्रणा वे अनुकार्य नहीं है अनुकार्य होंगे कौन बोले अनुकार्य हैं समस्नेहा श्री ललता विशाखा जिनका प्रिया लाल दोनों में स्नेह है परंतु इन सखियों की भी यदि तराजू पर प्रीति तो जाए एक तरफ रखा जाए श्याम सुंदर के प्रीति और दूसरी तरफ रखी जाए श्री किशोर जी के प्रति प्रीति ललताजी की श्याम सुंदर के प्रति प्रीति ज्यादा है कि किशोर जी के प्रति ज्यादा प्रीति है ये तराजू पर तोला जाए तो तराजू का पल्ला श्री राधा रानी वाला पल्ला कुछ नीचे दबा हुआ रहेगा जय जय श्री राधे यद्य समझने आए माने युगल सुख देना ही इनका लक्ष्य है परंतु तो फिर भी प्रीति कहीं झुकी हुई रहेगी वह श्री किशोरी जी की ओर ही इसलिए जब ललताजी से कहा गया कि आप निर्णय करो कौन की बेसर ज्यादा अच्छी है प्रियालाल लाल तो आपस में कहीं प्रतिस्पर्धा कर रहे थे वो कह मेरी बेसर अच्छी वो कहे मेरी बेसर अच्छी ललताजी से कहा गया तो ललताजी कह रहे हैं दोनों की बेसर ही परम सुंदर है परंतु बेसन की झुकन जैसी किशोरी जी की सुंदर लग रही है वो अपूर्व है बोलो जय जय श्री राधे जो है वो श्री किशोरी जी की ओर ही इन सखियों की निरंतर निरंतर विराजमान तो ये समस्या समस्या सखी दो प्रकार की है एक है कहीं प्रिय सखी और जो के श्री राधिका की प्रिय नर्म सखी होकर के कहीं परिश करती हुई विराजमान और दूसरी हैं कहीं अत्यंत मृद्वी हो करके जो विराजमान हैं अर्थात सेवा में ही जिनकी प्रवृत्ति है जैसे श्री वृंदा जी ललता रानी श्री ललता विशाखा श्री रंगदेवी जी ये प्रिय नर्म सखी हैं पंत श्री वृंदा ये कहीं मृद्वी सखी होकर के सेवा को ही धारण करती हुई विराजमान है तो एक है प्रिय नर्म सखी और एक है प्रिय सखी ये दो प्रकार की हो गई समस्त अब दो प्रकार की जो सखी है वे सखी हैं श्री राधिका स्नेहाधिका वे हैं मंजरीगण कुछ मंजरीगण अनुवर्तनी जो सखी है वे श्री किशोरी जी की दासी होकर के विराजमान प्रियालाल इनकी दासी होकर के विराजमान में नित्य परकर हैं कुछ साधक परकर हैं जो वहां पर गए इनको ही प्राण सखी और प्रिय सखी कहकर प्राण सखी और इनको प्राण सखी कहकर के इनको निरूपण किया गया इनको सखी कहकर निरूपण किया तो ये पांच प्रकार की सखी हो गई एक सखी है कृष्ण स्ने का था। दूसरी है प्रिय नर्म सखी तीसरी है प्रिय सखी चौथी है प्राण सखी और पांचवी वे जो साधन सिद्धाकरण वहां पर विराजमान है वे विराजमान तो यहां पर साधक जो है वो साधक की स्थिति जो साधन सिद्धा होकर के विराजमान उन सखियों के बीच में साधक की अपनी स्थिति है तो यहां पर श्री दामोदर हित बिलगुन मानो झुकने तो झुके है ब्रषुभान किशोर ललिक जो नकबेसर की झुकन है वो विश्वान लली की ओर ही झुकी हुई है क्योंकि इन सखियों का झुकाव जो प्रिय सखी है प्रिय नर्म सखी है सारी सखियों का झुकाव दोनों प्रिया लाल प्यारे हैं परंतु इनका झुकाव श्री प्रिया जी की ओर ही विराजमान है और उस समय श्री लाल जी नकबेसर की प्रशंसा करते हैं कि ये नकबेसर परम परम धन्य है जो कि श्री प्रिया के अधरों की गंध को अधरों के माधुर्य का निरंतर निरंतर आसवन प्राप्त करती है और श्री श्याम सुंदर में नकबेश्वर के प्रति ईर्षा पैदा हो जाती है और कह रहे हैं आह ये नकबेश्वर परम धन ये रस की अपूर्व रीति है जैसे श्याम सुंदर की बनमाला का दर्शन करके भ्रमरी के के के भाग्य की श्री करने लगे बोले तू जो प्यारे ऊपर के क्रिया के कर रही हाँ, मुझे भ्रमर बन करके जन्म मिलता तो कितना अच्छा होता यह अभिलाषा अब कहा भ्रमरी का भाग्य कहा श्री किशोरी जी कोई तुलना नहीं है परंतु तो बनमाला मधुकरी होकर के जन्म ग्रहण करना चाहती हैं ये रस की अपूर्व रीति है ऐसे ही श्री श्याम सुंदर नकमेसर के साथ में ईर्ष्या कर रहे हैं कह रहे हैं हे नकमेसर तुम्हारा जो सौभाग्य कि निरंतर निरंतर प्रिया के अधरामृत अधर की गंध का नाशका की गंध का तुम आस्वादन करते हुए विराजमान हो तुम धन्य हो धन्य सो कवन तपकीनो बेसर के मोती अरे मोती तुमने कौन सा तप किया है बिहारी का बिहारी लाल का एक दोहा है अजो तर ना ही रहो श्रुत सेवत इक रंग और नाक बास बेसर हो बस मुखन के संग यद रसिक जनों का संग प्राप्त किया जाए तो बेसर को नाक का निवास प्राप्त नाक सबसे ज्यादा ऊंची वस्तु मानी जाती है नाक ऊंची होना सबसे ज़्यादा तो नाक बेसर ने उस बेसर ने नाक का निवास कर लिया क्यों? क्योंकि रसकों का संग प्राप्त किया यदि कोई रसकों का संग करे नहीं और तातंक बनकर के श्रुति का सेवन करता रहे श्रुति माने वेद मार्ग का सेवन करता रहे तो उसको नाश का गंध प्राप्त नहीं होगी इसलिए यदि कहीं तुलना हो कि नाक का बेसर बड़ा है कि कान के कुंडल बड़े हैं तो कह रहे हैं कि अजो ही रहो अरे तरोना तू तरा नहीं तरोना एक आभूषण है कान का झाला उसको तरोना कहते हैं परंतु तो वो तरोना उसका जो नाम है वैसा ही रह गया वो तरा नहीं शुद्ध सेवत रंग यद्य तूने का निरंतर सेवन किया परंतु फिर भी तू तला नहीं जबकि नाक बास नाकर लहो बस मुक्तन के संग बेसर जो बेचारा था उसने रसकों का संग किया उसको नासका का बास प्राप्त हो गया क्योंकि वो मोतियों से गुथा हुआ है ऐसे परस्पर राग में उलझे हुए ये प्रिया इनको श्री ललताजी प्रवृत्ति और नृत्य कराने वाली श्री ललता ही हैं इसलिए श्री ललता जी इन युगल को उस समय प्रवृत्ति नृवृत्ति कराते हुए अब परस्पर राग को समाप्त करके और संगीत जो है उनमें प्रवेश करवाती हैं तो मध्यान्ह जिला में श्री प्रिया ये दोनों संगीत में प्रवेश करते हुए विराजमान और उस समय श्री लाल जी मधुर स्वर में गायन प्रारंभ करते हैं श्री प्रिया जी लाल जी की शोभा का दोनों जुगल सरकार आपस में शोभा जो हैं, उनका गायन करते हैं और गायन करते हुए यहाँ पर रससार कदम्ब रूप में रससार की समूह के रूप में श्री रास जो हैं वे रास सामने प्रारंभ हो जाते हैं रास उमा हो पे मन दी हो प्यारी को रुख पाए भाम दे मन मंडल चलवे मन की श्री रास जो है वे उल्लसित हो रहे हैं और उनमें श्री प्यारे उल्लसित होकर के रास में नृत्य करने के लिए आनंद में नृत्य करने के लिए श्री प्रिया लाल दोनों उत्कंठित हो रहे हैं श्री प्रिया से प्रार्थना करके श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया को उस समय प्रिया लाल दोनों रास मंडल में पढ़ा रहे हैं रास विलास को मोहित अधिक उत्साह है के हृदय में भी अत्यंत अत्यंत उत्साह हैं और आप चलो चले मिल कुंज में श्री कुंज में मिलकर के उस समय श्री प्रियालाल दोनों आनंद पूर्वक पदार्थे श्रीमद वृंदावन उस रास में संगीत के जितने भी तवरियत्र पक्ष उनकी अपूर्वता प्रकट होती है एक शब्द का प्रयोग किया जाता है संगीत शास्त्र में तौरियत्रिकौरियत्रिक कहते हैं जहां गायन वादन और नृत्य ये तीनों अपनी पूर्णता में विराजमान हो उसका नाम है तौरियत्रिक वादन की अपेक्षा नृत्य की अपेक्षा वादन अपूर्व श्रेष्ठ होकर के उसकी भी अपेक्षा अधिक सूक्ष्म होकर के गायन विराजमान है मुख्य रूप से गायन फिर गायन के साथ में वादन वादन के साथ में फिर नृत्य गायन किसी का अधीन नहीं है परंतु वादन गायन के अधीन है और नृत्य गायन और वादन इन दोनों के अधीन होकर के विराजमान है श्री किशोरी जो जिस समय गाय उस समय सर जाती अमिश्रता जो स्वर जाते हैं वे प्रकट होती हुई विराजमान हर भूषण राधा नागरी मिल बेहरत छब बढ़त सतगुनी ऐसे रूप उजागर प्यारे की शोभा प्यारी से प्यारी की शोभा प्यारे से परंतु श्री प्यारी की शोभा प्यारे के साथ में अपूर्ण से विराजमान प्रिया की शोभा स्वाभाविक रूप में भी विराजमान श्याम सुंदर की शोभा प्रिया के साथ में ही विराजमान राधा राधास भाति तदा मदन अन्यथा विश्व विश्वमोह स्वयं मदन मोहिता ऐसे ही, ही लिए रात संग फणी मनी जो प्रिय प्राणं आगरी और वृंदावन हित रूप जाओ बलि सब निध निज हरि भूषण राजा राधा नागरी श्री राधा नागरी हरि की ही भूषण होकर के विराजमान है हरि इनके भूषण होकर के विराजमान श्री किशोरी जी का आभूषण आभूषण नहीं है श्री श्याम सुंदर ही प्रियाओं के आभूषण होकर के विराजमान है इसलिए पुरुष भूषण होकर के ये विराजमान है श्री रासलीला में भी रास में भी महारास में भी श्रीमद भागवत में भूषण करके श्री श्याम चंदर का निरूपण किया गया अर्थात इन ब्रज गोपिका गुणों के आभूषण रूप होकर के ही श्री श्याम चंदर विराजमान हैं मिलकर के ये विराजमान हैं ऐसे अनंत अनंत गुणों से आदरी होकर के विराजमान श्री रास करते करते ही श्री प्रियालाल दोनों पुष्प चयन करने के लिए आते हैं और उन ऊंचे पुष्पों का दर्शन करके जब श्री प्रिया जी कहती है बोले मैं उस पुष्प को ग्रहण करूंगी जिसके ऊपर भोरा भ्रमण नहीं कर रहे हैं इन दुष्ट भ्रमरों से मुझे बड़ी असुविधा हो रही है अतः वो जो ऊंचा वाला पुष्प स्तवक है जिसके ऊपर कोई भोरा विचरण नहीं कर रहा है उस पुष्प स्तवक को लाकर के आप मुझे प्रदान करो ऊंचे ऊंचे फूल देख लड़ेती ये मो मन नागर जतन करे बहु नेपट हाथ ना आवत। श्री शामसंदर भी करते हैं, परंतु तो हाथ में नहीं आए और उस समय श्री किशोरी जी से कहते हैं कि आप ही इन पुष्पों को उतारे और उस समय श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया को जब अपने अंक में धारण करते हैं अपने कंधा के ऊपर धारण करते हैं तब धरे कांधे कोवर छबीली और रसक लाल ऊंचे उचकावत कभी डाली पकड़ के श्री प्रिया फूल को झुका रही हैं और श्री श्याम सुंदर हले श्री प्रिया स्तंभित हो जाएं, भयभीत हो जाएं और वो जो शोभा वो अपूर्व रूप से श्री प्रिया की शोभा हो रही है छ भर गोद मोद सौ प्यारी अब ये पुष्प चयन करना नहीं है तथ्य श्री रास बिहारिन की अपूर्व अपूर्व कृपा है ये श्री रास बिहारी रास बिहारिन वे बिहारिन उन बिहारी को अपूर्व सुख प्रदान करना चाहती हैं प्यारे को अपना परम्हण सुख परम कुशलता के साथ में वे संकेतित करती हैं नायिका अपने मुख से मिलन की प्रार्थना नहीं करती है परंतु वह भंगमा के द्वारा मिलन की अनुमति प्रदान करती हैं श्री किशोरी जी रस की जो रस पद्धति है उस रस पद्धति के माध्यम से प्यारे को पुष्प चयन करने के लिए प्रेरित करके प्यारे को स्वयं ग्रहाश्लेष सुख प्रदान करने का यह सुवसर प्रदान करती हैं तुल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री प्रिया की चरण रज को अपने मस्तक के ऊपर धारण करने की जो अपूर्व अभिलाषा के देह पदपल्लव मुदारम ये जो अभिलाषा है उस अभिलाषा को पूरी करती हुई करने के लिए ही ये श्री प्रिया की बड़ी चतुराई है और बड़ी चतुराई के साथ में प्यारे के साथ में स्वयं ग्रह आश्लेष प्रदान करने का यह सौभाग्य प्रदान कर रही है सखीगण आपस में युगल के साथ में प्रयास करती हुई विराजमान श्रृंगारस में दास्य सख्य बासल्य तत्व चिंतन सारे गुण जो है वो विराजमान जैसे पृथ्वी में आते आते पंच महाभूतों के शब्द स्पर्श गंध सारे गुणों का समावेश हो जाता है इसी प्रकार श्रृंगारस में शांत दास्य सख्य बात्सल्य मधुर इन सारे रसों का समावेश हो जाता है शांत की कृष्ण निष्ठा दास की कृष्ण सेवा की असंकोच बुद्धि, की ज्ञान और मधुर मधुर का सर्वस्व समर्पण, ये सारे गुण श्री रस में परिपूर्ण रूप से विराजमान हैं। सखी गण हसी कर रही हैं, सखी हसी बहु आदर देते हैं कहो लाल कछ बात कुंजी की मरम घात की लेते हैं तभी प्रिया प्रियतम श्री किशोरी जी को लक्ष्यता रूप में दर्शन करती हैं सखी किशोरी जी से भी प्रयास करती हैं सखियों के चार खंड हैं चार भेद हैं कुछ सखी हैं स्वपक्षा कुछ हैं प्रतिपक्षा यहां पर तो प्रतिपक्षा का प्रश्न नहीं है पंत ब्रजलीला में प्रतिपक्षा भी है यहां पर तो सब स्वपक्षा ही है नुगुंज में जहां नुगुंज लीला है वहां पर तो सब स्वपक्षा ही <laughs> फिर कुछ सखी हैं तटस्था वो तठस्ता भी यहां पर नहीं है ब्रज लीला में है और कुछ सखी जो हैं वे हैं स्रोतपक्षा यहां पर केवल दो ही प्रकार की सखी हैं जिस लीला का यहां दर्शन कराया करा रही हैं श्री किशोरी जी राजिहारी जिस लीला का दर्शन करा रहे हैं उस लीला में केवल दो ही प्रकार की सखी हैं या तो स्वपक्षा या स्रोतपक्षा मित्र पक्ष मित्र मित्रपक्षा कौन है श्री यमुना जी जो श्री प्रिया लाल इनको निरंतर निरंतर मिलाना चाहती हैं सब सखियों को भी अपूर्व सुख प्रदान कर रही हैं तो ये पक्षा जो सखी हैं वे श्री प्रिया लाल से इनके रहस्य मिलन के विषय में भी प्रश्न करती हैं सो सखी यहां से बहुत आदर देत कहो लाल बात को मरम की ले कुंज की लेत कुछ बात कहो ना और ऐसे कहकर के कुर करके जैसे श्री किशोरीजु के मुख से उनके निज अनुभव को श्रवण करके ये कृतकृत हो जाना चाहती हैं श्री किशोरीजू उस समय अपूर्ण रूप से ल जा रही है कभी कभी सखियों के सामने अपने हृदय को खोल करके भी रख देती हैं क्योंकि मित्रता का एक स्वभाव है मित्रता के क्षय होते हैं ददाती गुहमाती पृथ्वती भूंगते और भोजते अपनी प्रिय वस्तु दी जाए प्रिय वस्तु को ग्रहण किया जाए ऐसे ही श्री लालजी को सखीगण प्रिया जी को प्रदान करती हैं श्री प्रिया जी को श्री लाल जी को प्रदान करती हैं और इन दोनों के मिलन को प्राप्त करके अपूर्व को भी प्राप्त करती हैं दत्ती और पृथ्वृहा गुह्य माक्षाति पृछती गोपनीय बात कह देती हैं गोपनीय बात पूछ लेती हैं भूंगते और भोजयते स्वयं भोजन करती हैं और भोजन कराती हैं रस का आस्वादन करती हैं और रस का आस्वादन कराती हैं ऐसे सखीगण जब अपूर्ण रूप से प्रियालाल को कहीं नु, में क्रिया करते हुए देखें सखीगण पहले तो निर्वृत्कुंजी से अलग हट जाती हैं बहाना करके और फिर जब रस का उल्लास अपूर्ण रूप से बढ़ता है उस समय श्री नुकुंज में प्रवेश करके प्रियालाल से पूछती हैं सखी हंसे बहुत आदर दे आदर देती हुई कह रही हैं कहो लाल कचुर बात कुंज की कुंज की जो बात है उसको हमारे सामने कहो पगभूषण खस गयो प्रिया को ताहे सखी शाम सुंदर बहाना करते हैं बोले श्री प्रिया जी का नूपुर खो गया था इसलिए मुझे ढूंढने में देर लग गई बोले हाँ हाँ हम सब समझते हैं रस की रीति खोजत जतन जतन कर पायो तुम धो चतुर कहा सखी बोले बड़े कठिन में खोजने पर ये नूपुर जो है वो मिला है ऐसे परस्पर प्रिया लाल को मिलाती हुई ये सखीगण जब पधारती हैं राजभोग का समय हो जाता है उस समय सब सखी आनंद पूर्वक श्री प्रियालाल को उस समय छप्पन भोग छत्तीस व्यंजन ये अरोगाती हुई विराजमान हो रही हैं। अपूर्व जो सुख उनको प्रदान करती हुई विराजमान हो रही अनेक प्रकार की जो भोजन सा, सामग्री भोजन कराते समय वस्तु की रूपमाधुरी भोग्य सामग्री की उसका रंग रंग रूप फिर उसकी गंध फिर उसके प्रस्तुत करने का ढंग और फिर उसकी प्रशंसा और फिर उसका स्वाद ये सब इन सखियों के समान सेवा प्रवीण कोई दूसरा है नहीं सखी जैसी सेवा प्रवीण है ऐसी सेवा प्रवीण कोई है नहीं भोजन करने को वाले को यदि मांगना पड़े कि अमुक चीज दो तो इसका मतलब है भोजन कराने वाले में कमी है जहा रुख देख करके वस्तु को आप बिना कहे ही नयन देख करके रुख देख करके ये सखीगण प्रवेशित करती हुई चली जा रही हैं श्री प्रिया यदि श्याम सुंदर को अपनी रुचि के अनुसार कोई वस्तु अरोगाना चाहती हैं उस समय जिस वस्तु का अंगुली से स्पर्श करती हैं प्यारी के श्री हस्त से स्पृष्ट वो वस्तु की मधुरमा ही कुछ अद्भुत हो जाती है इसलिए भोजन की मधुरमा उतनी बड़ी वस्तु नहीं है जितनी की भोजन परोसने वाले का हृदय का भाव मधुर होकर के विराजमान है और उस मधुरमा भाव के साथ है। श्री प्रिया लाल को और लाल प्रिया को उस समय परस्पर भोजन कराते हुए विराजमान हो रहे हैं श्री भोजन करने के पूर्व शाम सुंदर ने कर, अपने उत्तरी जो है उनको हटा करके पटका जो है उनको हटा करके हाथ की अंगूठी हटा करके रख दी एक सेवा की पुष्ट मार्ग में बड़ी सुंदर रीति अभी भी प्राप्त होती है वहां पर सेवा करने के लिए कोई भी जाएगा यहाँ तक के सूखे सामान की भी सेवा करनी है गेहूं बीनने हैं साग जो है उनको सुधारना है वहां पर भी हाथ के अंगूठी नहीं चलेंगे पुष्ट मार्ग में अभी भी आ, आ, ये श्रीनाथ जी के मंदिर में ये रीति है कि वहां पर अंगूठी पहन करके कोई सेवा नहीं की जाएगी सेवा में अंगूठी नाम की कोई चीज नहीं वहां पर तो श्री श्यामचंद्र भी भोजन करने गए भोजन करने के कर लिए जब दराजे वहां पर वर्णन किया कटपत मुद्र का मुद्रिका उतारी हंसे के बैठने दीव कमर का पटका और मुद्र का उतार करके फिर आप भोजन करने के लिए बैठे ये पुरानी रस की रीति है सेवा में अंगूठी धारण नहीं की जाती तो क्योंकि अंगूठी उतनी पवित्र नहीं है उसमें कहीं भीतर अः कहीं मलवी हो सकता है कोई आ, आ, आ, आ, बुराई भी हो सकती है उनके जो केमिकल्स हैं उनका जो रत्न है उन रत्नों के कहीं दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं इसलिए रत्नों की अंगूठी सब हटा करके तभी सेवा करनी चाहिए ये पुरानी रीत है अब विचार नहीं रहा है माने जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है कोई बात तो जो जो मन ही है प्यारी सो सो व्यंजन देद बिहारी श्री श्याम सिदर इतने चतुर हैं कि प्यारी को मुख से बोलने की जरूरत नहीं है प्यारी के हृदय में कोई भाव आया और श्री श्याम सुंदर सर्वज्ञ होकर के वही भाव वही वस्तु तो श्री प्रिया जी को देते हुए विराजमान हैं। आनंद पूर्वक आचमन करके जिस समय विराजमान हुए आचमन किया है सखीगण जिस समय आचमन के उस आचमन पात्र को लेकर के आए तंचन की झाड़ी लेकर के आई हैं बीड़ी ग्रहण की अर्ध प्रसादी तांबूल आपने सब सखियों को प्रदान किया श्री प्रिया लाल के अर्धचर् तांबूल प्रसादी तांबूल उनकी मधुरिमा अद्भुत इसलिए रसकों में जो अत्यंत अधिकारी होता है उसको ही तांबूल प्रदान करने की रीति पुरानी चली आ रही है जिसको अत्यंत आदर करती हैं श्री किशोरी जी उसको अर्धचर्व तांबुल प्रदान करती है यह तांबुल अत्यंत प्रियता को प्रकट करने वाला क्यों श्री तांबुल में प्रियालाल का फेला लव एक शब्द का प्रयोग रस संतों ने किया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से फेला लव मान श्री प्रिया लाल के संपूर्ण मुख की मधुरमा उस तांबुल में विराज तो जय इसलिए लेकर बीड़ी प्रिय प्रिया प्रिय प्रिया बदन मनोहर देत लेत तो ना है जब लाड़ ली विनय करत सुखे किशोरी जी लेना भी नहीं चाह रहे बीड़ी लेना नहीं चाहे शाम सुंदर उस समय विनय करके श्री प्रिया जी को बीड़ी बीड़ा अरुगा रही हैं और श्री प्रिया अर्धचर्बित तांबुल कभी अत्यंत प्रीति में कोई अंतरंग सखी जो है निरूपण किया के अपने तामुल को श्री सखी जो है उनको प्रदान करें श्री जीव गोस्वामी जी ने बृहत्म संदर्भ में यह गन्नम गंडे संध्या अदात तामुल चरवितम को दस प्रकार से निरूपण किया दस प्रकार से ताम्बूल का परिवर्तन कभी प्रिया के पास में आकर के प्रिय ये आपके मुख के ऊपर मुझे लाल लाल ये ये दाग दिख रहा है कहीं ये क्या है कहीं क्या इसको पहुंच दूसरे आख में झांकते हुए पे क्या पास में आकर के श्री प्रिया के कपोल की अपूर जो मधुरमा उस मधुरमा का ही आग्रहण कर ली तो गण्डे संद्य अदाता मूल चरण कभी कोई राशि की बात कहने के बहाने शिवप्रिया के कान में आकर के कोई बात कह रहे हैं और शिव प्रिया इनको तामुल प्रदान करती हैं दस प्रकार से वो तामुल परिवर्तन तामुल प्रदान करने की जो पद्धति है उसको श्री जी गोस्वामी जी ने कटा करके वृहत संदर्भ में श्री इस श्लोक की टीका में प्रकट किया जो दर्शन कर रहे हैं वैसा भी रसिक जन वर्णन कर रहे हैं गोपाल जी पान खलावत भामनी जो गोपाल हैं इन प्रियागणों की सब प्रकार से सारी इंद्रियों से सारी इंद्रियों का जो पालन करने वाले हो करके विराजमान उन गोपाल को ये सखी पान खिलाती हुई विराजमान हो रही हैं। जब चौपड़ का खेल होता है अब मध्यान्ह में आनंदपुरक विराजमान हुए चौपड़ का अपूर्ण खेल ये सब पटी हुई सखी हैं। कुछ सखी श्याम सुंदर के पास में आकर के बैठ गई कुछ सखी श्री किशोरी जी के पास में आकर के बैठ गई अब सखी सब किशोरी जी की सखी हैं, परंतु खेल खेलने के लिए ये पटी हुई सखी हैं। कुछ श्याम सुंदर के पास में जैसे होली लीला में सखी कुछ श्याम सुंदर की ओर हो जाती हैं निकुंज होरी में और कोई श्री किशोरी जी की ओर हो जाती है और आपस में जैसे खेलती है ऐसे ही झुंड बना करके ये पक्ष बना करके आनंद पूर्वक खेल रही हैं श्री कुंदलता उस समय विशेष रूप से या कोई सखी श्री हितु सखी वे उस समय आनंद पूर्वक रेफरी बनकर के विराजमान होती हैं और जब दाव लगता है कभी श्याम सुंदर अपने कुंडल हार जाएं कभी मयूर मुकुट हार जाए कभी कंठश्री हार जाएं कभी, जाए, कभी श्री प्रिया जो हैं वे अपने कंठे के हार को हार जाएं, श्याम सुंदर यदि हार रहे हैं और अंत में श्री किशोरी जो श्याम सुंदर की बंशी की ओर देख रही हैं, श्याम सुंदर को बंशी दाप पर लगानी पड़े और बंशी यदि हार जाएं तो सारी सखी अपूर्ण रूप से उस समय महा, महा आनंद मनाती हुई विराजमान हों, श्री सुख सारिका ऊपर विराजमान होकर के इस लीला का दर्शन कर रहे हैं श्री प्रियालाल इन दोनों ने उस समय आनंद पूर्वक जब दाब लगाया बोले इस बार दाब क्या लगेगा श्री श्याम सुंदर अपनी माला अपनी मृगी इनको हार चुके हैं श्री प्रिया जी अपनी श्याम सुंदर मुरली प्रिया जी अपनी जब श्याम सुंदर कभी जीतते हैं मंजोबाक नाम करके जो शुक्र वो जय हो जय हो कह करके प्रशंसा करते हैं कभी श्री प्रिया यदि जीतती हैं तो कलोक्ति नाम करके जो सारिका वो जय हो जय हो ऐसा कहकर के श्री जी जो हैं उनकी जय जयकार आनंद पूर्वक करती हुई विराजमान है रसको ने वर्णन किया कि जब दाव लगा तो इस बार दाब लगा कि जो जीतेगा वो कहीं प्रियालाल दोनों खेल रहे हैं जो जीतेगा उसे अधरा पान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा अघारे गन्न जित्वाणम दश केक्षिण्यूते सकृत पानविधु पर बोल पाण विधु पान इनको ही दाप के ऊपर जिस समय लगाया गया जित्वा दिष्ठम पे तुत उस समय श्री श्याम सुंदर जीत गई परंतु श्री श्याम जब एक बार न होकर प्रिया के अधराम्रत का दो बार पान करना चाह रहे हैं तो श्री किशोरी उस समय एकदम रूठ और श्याम को जबरदस्ती अपने बाम भुजा से घेर करके दक्षिण भुजा से घेर करके भुकुटी को टेढ़ा करके श्री अपने द्वारा अपने उस धन को अध को श्री श्याम सुंदर के अध्यक्ष कौन कौन करेंगे यहां कोई निर्णय नहीं है इसलिए रसिक जन उस लीला का वर्णन कर रहे हैं उज्ज्वल निर्मणी में श्री गुरु गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि दीते सकृत पान विधौ पणित करते दाव लगाया गया था कि एक बार की प्राप्ति होगी परंतु जित्वा शामसंदर जीत गए और लगे उस समय बबंध कंठे कुटली कृत्यक्षणा तम बामया दो लत बल्लवी उस समय बल्लवी उस समय श्री श्याम सुंदर को अपनी भुज लताओं से बांध करके बिराजमान है इस प्रकार ये द्यूतक क्रीड़ा ये जो रस क्रीड़ा ये अपूर्ण रूप से रसमयी होकर के विराजमान श्याम सुंदर की शिवप्रिया जी की गोटी चौपड़ में आगे है और श्याम सुंदर के पक्षी की गोपी उस समय बोली भाई श्याम सुंदर ओ तो आ जाए और शिवप्रिया की गोटी जो है उसको पीट दो मार सारी। सारी कहती हैं गोटी को अब वो सारिका बैठी हुई थी ऊपर पेड़ के ऊपर लीला का दर्शन कर रही है वो श्री बृंदा से कहने लगती है बोले हे श्री, बंदे, हे श्री किशोरी जो आप मेरी रक्षा करो रक्षा करो मुझे मत मारो मुझे मत मारो श्याम चंद ने कहा मार सारी ये गोटी जो है इसको पीट दो अब सारिका जो है वो ऊपर बैठी हुई कह रही है बोले मैंने कोई अपराध नहीं किया है मुझे सारिका को तो मत पीटो मत पीटो तभी, श्री प्रिया जी जब चौपड़ फेंक रही है पासें फेंक रही हैं और पांसे फेंकते हुए एक दाव का प्रयोग कर रही हैं कि दस बामम चामम चौर दस बाई ओर दस ऐसे कहकर के दस बाम ये एक आ, दाव का नाम है और श्री श्याम सुंदर जहां प्रिया जी कह, कहती है दस बामम चो सो ही आप उचक करके श्री प्रिया के मुख कमल के ऊपर भ्रमर बनकर विराजमान हो जाते हैं प्रिया कहती है श्याम सुंदर चंचलता कर रहे हो आप कह रहे हैं आपने ही तो कहा दस बामम मेरे बाम कपूल का, का भी दंशन करो मैं तो वो कर रहा हूं श्री के प्रिया जी प्रिया कह रही बोले अरे मैंने तो दाम का नाम दिया था ऐसे श्री जो अपूर्व अक्षर उस अक्षर में भी श्री प्रिया के अपूर्व प्रियालाल के अपूर्व जो लीला वो आनंद पूर्वक इस प्रकार जराईमान है श्री प्रियालाल उस समय आनंद पूर्वक ऐसे कभी रूमठ करते हुए तो आप आनंद पूर्वक खेल रहे हैं आनंद पूर्वक श्री प्रिया इस प्रकार दोनार्क पूजा अनेक अनेक जो लीलाएं हैं विशेष रूप से पंद्रह लीला जिनका प्रारंभ उल्लेख किया था उन पंद्रह लीलाओं को विशेष रूप से करते हुए आनंद पूर्वक श्री मध्यान्ह में अनवसर के समय श्री प्रियालाल दोनों सुख पूर्वक शयन करते हुए विराजमान होते हैं जो सखी इन प्रियालाल को आनंद में खिलाती हुई विराजमान हैं इन सखियों की अपरूप से बलिहारी हों इन सखियन की बलिहारी जुगल प्रीत अनूप जनहे के जीवन यह सदारी श्री जुगल का रूप और इनकी लीला यही इनका जीवन है नयन मग है पान करत दिन तेह रस में रहे लीन श्री प्रिया लाल को नयनों के मार्ग से हृदय रूपी कुंज में विराजमान करके नेत्री पलक रूपी पर्दे डाल करके हृदय कुंज में श्री प्रिया लाल को बिलसाती हुई जो सखीगण विराजमान हैं और सही नकत पल पलकन अंतर जैसे जल में मीन एक पलक का भी अंतर ये उस रूप माधुरी का दर्शन करते हुए कभी उत्सुकता में देख नहीं सकती हैं अंतर है पलकांतर का बेहतर अवलोक जिनको कल्पांतर प्राप्त हो जाता है जैसे जल में मीन मछली जैसे जल में ऐसे विराजमान हैं छिन्न छिन्न नवल प्रिया सुख चाहत और न मन कच भाव प्रिया लाल का सुखी ही इनका अपूर्वअपूर्व उद्देश्य है श्री हित धुव जिन विधि रुज रुचि जैसे प्यारी के मन में विलास की रुचि उत्पन्न हो तिहि ऐसे ये लाल, लाल लड़ाती हुई ही ये सखीगण विराजमान इन सखियों की हम बलिहारी जा रहे हैं इन सखियों के चरणों की उस रज की अभिलाषा कर रहे हैं जय जय श्री राधे श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन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 बोल श्रृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीरास बिहारी लाल की